अथ तृतीय समुल्लासारंभ अथाध्यध्यापन विधि व्याख्यास्यामः अब तीसरे समुल्लास में पढ़ने का प्रकार लिखते हैं संतानों को उत्तम विद्या शिक्षा गुण कर्म और स्वभाव रूप आभूषणों का धारण कराना माता पिता आचार्य और संबंधियों का मुख्य कर्म है सोने चांदी माणिक मोती मूंगा आदि रत्नों से युक्त आभूषणों के धारण कराने से मनुष्य का आत्मा सुभूषित कभी नहीं हो सकता क्योंकि आभूषणों के धारण करने से केवल देहाभिमान वेश्या शक्ति और चोर आदि का भय तथा मृत्यु का भी संभव है संसार में देखने में आता है कि आभूषणों के योग से बाल का दिकों का मृत्यु दुष्टों के हाथों से होता है विद्या विलासमनसो मनसो धृतशील शिक्षा सत्यव्रता रहित मान मलापहारा संसार दुख दलन सुभूषिता ये धनिया नरा विहित कर्म परोपकारा जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता सुंदर शील स्वभाव युक्त सत्य भाषण आदि नियम पालन युक्त और अभिमान अपवित्रता से रहित अन्य की मलिनता के नाशक सत्योपदेश विद्यादान से संसारी जनों के दुखों के दूर करने से सुभूषित वेद विहित कर्मों से पराय उपकार करने में रहते हैं वे नर और नारी धन्य हैं। इसलिए आठ वर्ष के हूं तभी लड़कों को लड़कों की और लड़कियों को लड़कियों की शाला में भेजते जो अध्यापक पुरुष व स्त्री दुष्टाचारी हों, उनसे शिक्षा ना दिलावे किंतु जो पूर्ण विद्यायुक्त धार्मिक हों, वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य हैं। द्विज अपने घर में लड़कों का यज्ञोपवीत और कन्याओं का भी यथा योग्य संस्कार करके यथोक्त आचार्य कुल अर्थात अपनी अपनी पाठशाला में भेजने विद्या पढ़ने का स्थान एकांत देश में होना चाहिए और वे लड़के और लड़कियों की पाठशाला दो कोश एक दूसरे से दूर होनी चाहिए जो वहां अध्यापिका और अध्यापिक पुरुष व भृत्य अनुचर हों। वे कन्याओं की पाठशाला में सब स्त्री और पुरुषों की पाठशाला में पुरुष रहे स्त्रियों की पाठशाला में पांच वर्ष का लड़का और पुरुषों की पाठशाला में पांच वर्ष की लड़की भी ना जाने पा अर्थात जब तक वे ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी रहे तब तक स्त्री व पुरुष का दर्शन स्पर्शन एकांत सेवन भाषण विषय कथा परस्पर क्रीड़ा विषय का ध्यान और संघ इन आठ प्रकार के से अलग रहे और अध्यापक लोग उनको इन बातों से बचावें जिससे उत्तम विद्या शिक्षा शील स्वभाव शरीर और आत्मा के बल युक्त होकर आनंद को नित्य बढ़ा सके पाठशालाओं से एक योजन अर्थात चार कोष दूर ग्राम व नगर रहे सबको तुल्य वस्त्र खानपान आसन दिए जाएं चाहे वह राजकुमार व राजकुमारी हो चाहे दरिद्र के संतान हो सबको तपस्वी होना चाहिए उनके माता पिता अपने संतानों से व संतान अपने माता पिताओं से ना मिल सके और ना किसी प्रकार का पत्र व्यवहार एक दूसरे से कर सकें जिससे संसारी चिंता से रहित होकर केवल विद्या बढ़ाने की चिंता रखें जब भ्रमण करने को जाएं तब उनके साथ अध्यापक करें जिससे किसी प्रकार की चेष्टा ना कर सके और ना आलस्य प्रमाद करें कन्या नाम संप्रदान कुमाराण रक्षणम इसका अभिप्राय यह है कि इसमें राज नियम और जाति नियम होना चाहिए कि पांचवें अथवा आठवें वर्ष से आगे अपने लड़कों और लड़कियों को में ना रख सके पाठशाला में अवश्य भेजते हैं जो ना भेजे वह दंडनीय हो प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर में ही हो और दूसरा पाठशाला में आचार्य कुल में पिता माता व अध्यापक अपने लड़का लड़कियों को अर्थ सहित गायत्री मंत्र का उपदेश कर दें वह मंत्र ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरिण्यम भर्गो देवस्मे धियो यो न प्रचोदया इस मंत्र में जो प्रथम ओम है उसका अर्थ प्रथम समुलास में कर दिया है वहीं से जान देना अब तीन महा व्यतियों के अर्थ संक्षेप में लिखते हैं। भूरिव प्राण यह प्राणयति चराचरम जगत सभू स्वयं भूरेश्वर जो सब जगत के जीवन का आधार प्राण से भी प्रिय और स्वयं भू है उस प्राण का वाचक के भू परमेश्वर का नाम है भूवरित्यपान यह सर्व दुखमपान सोपान जो सब दुखों से रहित जिसके संग से जीव सब दुखों से छूट जाते हैं इसलिए उस परमेश्वर का नाम भूव स्वरिति व्यान यो विविधम जगत व्यानयती व्यापनोती सव्यान जो नानाविध जगत में व्यापक होके सब का धारण करता है इसलिए उस परमेश्वर का नाम स्व है ये तीनों वचन तैत्रिय आरण्य के हैं सवितु नोत्युत्दयती सर्व जगत स सविता त जो सब जगत का उत्पादक और सब ऐश्वर्य का दाता है देवस्याो दीव्य दीव्य देवा स देव जो सर्व सुखों का देने हारा और जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते हैं उस परमात्मा का जो वर्ण्यम वर्तुम स्वीकार करने योग्य अति श्रेष्ठ अतिश्रेष्ठ शुद्ध स्वरूप शुद्ध स्वरूप और पवित्र करने वाला चेतन ब्रह्म स्वरूप है तथा उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग धी में ही धरे में ही धारण करें किस प्रयोजन के लिए के यह जगदीश्वर जो सविता देव परमात्मा न अस्माकम हमारी धीय बुद्धि बुद्धियों को प्रचोदयात प्रेरियत प्रेरणा करे अर्थात बुरे कामों से छुड़ाकर अच्छे कामों में प्रवृत्त करे हे परमेश्वर, हे स्वरूप, हे निशुद्धबुद्ध मुक्तस्वभा हे अज निरंजन निर्विकार हे सर्वांतरियामीन हे सर्वाधार जगतपते सकल जगदुत्पादक, हे अनादे विश्वभर सर्व्या हे करुणाधे सब से तव यदूर्भुवस्वरिण्यस्थ धीमहे दधीमहे ध्यामव कस्म प्रयोजना हे भगवन् यह सविता दरमेश भास्क प्रचोदयात सैवास्मा पूज्य उपासनीय इष्टदेवो उपानीय इष्टो कदाचिन् कदाचिमहे हे ए, मनुष्य जो सब समर्थों में समर्थ सच्चिदानंद स्वरूप नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्य मुक्त स्वभाव वाला कृपा सागर ठीक ठीक न्याय का करने वाला, जन्म मरणादि क्लेश रहित आकार रहित सबके घट घट का जानने वाला सबका धरता पिता उत्पादक दि से विश्व का पोषण करने हारा सकल ऐश्वर्य युक्त जगत का निर्माता शुद्ध स्वरूप और जो प्राप्ति की कामना करने योग्य है उस परमात्मा का जो शुद्ध चेतन स्वरूप है उसी को हम धारण करें इस प्रयोजन के लिए कि वह परमेश्वर हमारे आत्मा और बुद्धियों का अंतर्यामी स्वरूप हमको दुष्टाचार अधर्मयुक्त मार्ग से हटा के श्रेष्ठाचार सत्य मार्ग में चलावे उसको छोड़कर दूसरे किसी वस्तु का ध्यान हम लोग नहीं करें क्योंकि ना कोई उसके तुल्य और ना अधिक है वही हमारा पिता राजा न्यायधीश और सब सुखों का देने हारा है इस प्रकार गायत्री मंत्र का उपदेश करके संध्योपासन की जो स्नान आत्मन प्राणायाम आदि क्रिया है शिखलावी प्रथम स्नान इसलिए है कि जिससे शरीर के बाह्य अवयवों की शुद्धि और आरोग्य आदि होते हैं इसमें प्रमाण अद्भेर गात्राणी शुद्यंते मन सत्येन शुद्ध्यते विद्यातपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर् जानेन शुद्ध्यते यह मनुस्मृति का श्लोक है जल से शरीर के बाहर के अव्यव सत्याचरण से मन विद्या और तप अर्थात सब प्रकार के कष्ट भी सह के धर्म के अनुष्ठान करने से जीवात्मा ज्ञान अर्थात पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के विवेक से बुद्धि दृढ़ निश्चय पवित्र होता है इससे स्नान भोजन के पूर्व आवश्यक करना दूसरा प्राणायाम इसमें प्रमाण प्राणायामाद शुद्धि क्षय ज्ञानदीप्तिर विवेक ख्याशास्त्र का सूत्र है जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतीक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश हो जाता है जब तक मुक्ति ना हो तब तक उसके आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है दह्यंते धुमा नाम, धातूना च यथाम तथेन्द्रिया दह्यंते दोषा प्राण प्राणस्य निग्रहा यह मनुस्मृति का श्लोक है जैसे अग्नि में तपाने से स्वर्ण आदि धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होते हैं वैसे प्राणायाम करके मन आदि इंद्रियों के दोष क्षीण होकर निर्मल हो जाते हैं प्राणायाम की विधि प्रच्छन विधारणाभ्याम व प्राणस्य यह योग सूत्र है जैसे अत्यंत वेग से वमन होकर अन्न जल बाहर निकल जाता है वैसे प्राण को बल से बाहर फेंक के बाहर ही यथाशक्ति रोक हुए जब बाहर निकालना चाहे तब मूलेंद्रिय को ऊपर खींच के वायु को बाहर फेंक जब तक मूल मूलेंद्रिय को ऊपर खींच रखे तब तक प्राण बाहर रहता है इसी प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है जब गबहराहट हो तब धीरे धीरे भीतर वायु को लेके फिर भी वैसे ही करता जाए जितना सामर्थ्य और इच्छा हो और मन में ओम इसका जप करता जाए इस प्रकार करने से आत्मा और मन की पवित्रता और स्थिरता होती है एक बाह्य विषय अर्थात बाहर ही अधिक रोकना दूसरा आभ्यंतर अर्थात भीतर जितना प्राण रोका जाए उतना रोक की तीसरा स्तंभ वृत्ति अर्थात एक ही बार जहा का तहा प्राण को यथा शक्ति रोक देना चौथा बाहर राक्षेपी अर्थात जब प्राण भीतर से बाहर निकलने लगे तब उससे विरुद्ध उसको ना निकलने देने के लिए बाहर से भीतर ले और जब बाहर से भीतर आने लगे तब भीतर से बाहर की ओर प्राण को धक्का देकर रोकता जाए ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया करें तो दोनों की गति रुककर प्राण अपने वश में होने से मन और इंद्रियां भी स्वाधीन होते हैं। बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीव्र सूक्ष्म रूप हो जाती है कि जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय का भी शीघ्र ग्रहण करती है इससे मनुष्य शरीर में वीर्य वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल पराक्रम जितेंद्रियता सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर उपस्थित कर लेगा स्त्री भी इसी प्रकार योगाभ्यास करे भोजन छादन बैठने उठने बोलने चालने बड़े छोटे से यथा योग्य व्यवहार करने का उपदेश करें संध्योपासन जिसको ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं आचमन उतने जल को हथेली में ले के उसके मूल और मध्य देश में ओष्ट लगा के करे के वे जल कंठ से नीचे हृदय तक पहुंचे ना उससे अधिक ना न्यून उससे कंठस्थ कफ और पित्त की निवृत्ति थोड़ी सी होती है पश्चात मार्जन अर्थात मध्यमा और अनामिका अंगुली के अग्रभाग से नेत्रादि अंगों पर जल छिड़के उससे आलस्य दूर होता है जो आलस्य और जल प्राप्त ना हो तो ना करें पुनः समाणायाम प्राणायाम, मनसा परिक्रमण उपस्थान पीछे परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना की रीति शिखलावी पश्चात अघमर्शन अर्थात पाप करने की इच्छा भी कभी ना करें। यह संधोपासन एकांत देश में एकाग्रचित से करें। समीपे करे अपीपे निक विधिस्थि सावित्रीम्यधीयता गारहिता यह मनुस्मृति का वचन है जंगल में अर्थात एकांत देश में जा सावधान होके जल स्मीप हो के समीप स्थित होके नित्य कर्म को करता हुआ सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र का उच्चारण अर्थ ज्ञान और उसके अनुसार अपने चाल चलन को करे परंतु यह जन्म से करना उत्तम है दूसरा देवयज्ञ जो अग्निहोत्र और विद्वानों का संग सेवादिक से होता है संध्या और अग्निहोत्र साय प्रातः दो ही काल में करें दो ही रात दिन की संधि वेला है अन्य नहीं न्यून से न्यून एक घंटा ध्यान अवश्य करें जैसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं वैसे ही संध्योपासन भी किया करें यथा सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त के पूर्व अग्निहोत्र करने का भी समय है उसके लिए एक किसी धातु व मिट्टी की ऊपर बारह वा सोलह अंगुल चौकोर उतनी ही गहरी और नीचे तीन वा चार अंगुल परिमाण से वेदी इस प्रकार बनावे अर्थात जितनी चौड़ी हो उसकी चतुर्थांश नीचे चौड़ी रहे उसमें चंदन पलाश व आमरादी के श्रेष्ठ काष्ठों के टुकड़े उसी वेदी के परिमाण से बड़े छोटे करके उसमें रखें, उसके मध्य में अग्नि रखके पुनः उस पर समिधा अर्थात पूर्वोक्त ईंधन रखते एक प्रोक्षणी पात्र ऐसा और तीसरा प्रणीता पात्र इस प्रकार का और एक इस प्रकार की आजस्थाली अर्थात घृत रखने का पात्र और चमसा वा काष्ट का बनवा के प्रणीता और प्रोक्षणी में जल तथा घृत पात्र में घृत रखके के घृत को तपा ले में प्रणीता जल रखने और प्रोक्षणी इसलिए है कि उससे हाथ धोने को जल लेना सुगम है पश्चात उस घी को अच्छे प्रकार देखने में फिर मंत्र से ओम करें ओम भूरग्न ये स्वाहा स्वाहा स्वाहा भूर भुवरी वायविपनाय व्यानीभ्यः स्वाहा इत्यादि अग्निहोत्र के प्रत्येक मंत्र को पढ़कर एक एक आहुति देवे और जो अधिक आहुति देना हो तो विश्वादीतर दुरीता परसुव यद्रम यद त आसु व इस मंत्र और पूर्वोक्त गायत्री मंत्र से आहुति देवे ओम भू और प्राण आदि ये सब नाम परमेश्वर के हैं इनके अर्थ कह चुके हैं स्वाहा शब्द का अर्थ यह है कि जैसा ज्ञान आत्मा में हो वैसा ही जीभ से बोले विपरीत नहीं जैसे परमेश्वर ने सब प्राणियों के सुख के अर्थ इस सब जगत के पदार्थ रचे हैं वैसे मनुष्यों को भी पर उपकार करना चाहिए होम से क्या उपकार होता है सब लोग जानते हैं कि दुर्गंध युक्त वायु और जल से रोग रोग से प्राणियों को दुख और सुगंधित वायु तथा जल से आरोग्य और रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्त होता है चंदन आदि घिसके किसी को लगावे घृत खाने को दे तो बड़ा उपकार हो अग्नि में डाल के वे नष्ट करना बुद्धिमानों का काम नहीं जो तुम पदार्थ विद्या जानते तो कभी ऐसी बात ना कहते क्योंकि किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता देखो जहां होम होता है वहां से दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका से सुगंध का ग्रहण होता है वैसे दुर्गंध का भी इतने ही से समझ लो कि अग्नि में डाला हुआ पदार्थ सूक्ष्म फैल के वाजु के साथ दूर देश में जाकर दुर्गंधी की निवृत्ति करता है जब ऐसा ही है तो केशर कस्तूरी सुगंधित पुष्प और अतर आदि के घर में रखने से सुगंधित वायु होकर सुख कारक होगा उस सुगंध का वह सामर्थ्य नहीं है कि गृहस्थ वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु को प्रवेश करा सके क्योंकि उसमें भेदक शक्ति नहीं है और अग्नि ही का सामर्थ्य है कि उस वायु और दुर्गंधयुक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न और हल्का करके बाहर निकालकर पवित्र वाजु को प्रवेश करा देता है तो मंत्र पढ़ के होम करने का क्या प्रयोजन है मंत्रों में वह व्याख्यान कि जिससे होम करने में लाभ विदित हो जाए और मंत्रों की आवृत्ति होने से कंठस्थ रहें वेद पुस्तकों का पठन पाठन और रक्षा भी हुई। क्या इस होम करने के बिना पाप होता है हा क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुर्गंध उत्पन्न होकर वायु और जल को बिगाड़कर रोग उत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को दुख प्राप्त कराता है उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है इसलिए उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगंध वह उससे अधिक वायु और जल में फैलाना चाहिए और खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति को सुख विशेष होता है जितना घृत और सुगंधादि पदार्थ एक मनुष्य खाता है उतने द्रव्य के होम से लाखों मनुष्यों का उपकार होता है परंतु जो मनुष्य लोग घृतादि उत्तम पदार्थ ना खावें तो उनके शरीर और आत्मा के बल की उन्नति न हो सके इससे अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिए परंतु उससे होम अधिक करना उचित है इसलिए होम का करना अत्यावश्यक है प्रत्येक मनुष्य कितनी आहुति करे और एक एक आहुति का कितना परिमाण है प्रत्येक मनुष्य को सोलह सोलह आहूति और छ माशे घृतादि एक एक आहूति का परिमाण न्यून से न्यून चाहिए और जो इससे अधिक करे तो बहुत अच्छा है इसीलिए आर्यवर शिरोमणी महाशय ऋषि महर्षि राजे महाराजे लोग बहुत सा होम करते और कराते थे जब तक होम करने का प्रचार रहा तब तक आर्यवर्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरी था अब भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जाए ये दो यज्ञ अर्थात यज्ञ जो पढ़ना पढ़ाना संध्योपासन ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना दूसरा देव यज्ञ जो अग्निहोत्र से लेकर अश्वेध पर्यत यज्ञ और विद्वानों की सेवा सेवासंग करना परंतु ब्रह्मचर्य में केवल ब्रह्म यज्ञ और अग्निहोत्र का ही करना होता है ब्राह्मण स्त्रण वर्णा मुपनयन कर राजन्योद्वय से वैश्यो वैश्य शूद्रमी ण संपन्नम मंत्रवर्जम उपनीतम अध्याप ये यह सुश्रुत के, के सूत्र स्थान के दूसरे अध्याय का वचन है ब्राह्मण तीनों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य क्षत्रिय और वैश्य तथा तो वैश्य एक वैश्य वर्ण को यज्ञोपवीत कराके पढ़ा सकता है और जो कुलीन शुभ लक्षण युक्त शूद्र हो तो उसको मंत्र संगीता छोड़ के सब शास्त्र पढ़ावे शूद्र पढ़े परंतु उसका उपनयन न करे यह मत अनेक आचार्यों का है पश्चात पांचवें व आठवें वर्ष से लड़के लड़कों की पाठशाला में और लड़की लड़कियों की पाठशाला में जावे और निम्नलिखित नियम पूर्वक अध्ययन का आरंभ करें षत्रिश्दाब्दीक चरियम गुरौ व्रतम् व्रत तदर्धि वा व्रहणातिकमे वा यह मनुस्मृति का वचन है अर्थ 8वें वर्ष से आगे 36वें वर्ष पर्यंत, अर्थात एक एक वेद के पांग पढ़ने में 12-12 वर्ष मिलके 36 और 8 मिलके चौवालीस अर्थात 18 वर्षों का ब्रह्मचर्य और 8 पूर्व के मिलके 26 व 9 वर्ष तथा जब तक विद्या पूरी ग्रहण ना कर ले तब तक रखिए पुरुषो वाव यज्जस तस्य यजस् तीन चुशति वर्षा तवन चुश्क्षरा गायत्री गायत्रा सवन तद से वसवन्वायत्ता वाव वसव एते तन्चे हीद वासेदेतस्वसि किंचिदुपतपेद्रूयात्सव इदम् मे प्रातः प्रसवनम मध्यन्दनमत माहं मध्ये यज्जो विलोपीएव ततएहती अथ यानी चुश्च्श्वर्षा तंमान्दन चुश्च्शदुब मध्यन्दन तद सेद्र प्राणाह। वुद्र एते हीद रोदयती तेतस्मसी किंचिदुपतपेद्रूयाुद्र इद मे मध्यन्दनम तृतीयसवनमुसुते माह प्राण्राण मध्ये यज्जो यज्ञ विलोपीए ततएदोहव याच्शदर्षाणी तत्तीयसवनमारिशद जृतीयसवनम तदस अन्वायत्ता वा एते सर्वमाददते हिदते तेदेतस्वयसी किंचिदुपतपे स ब्रूयादिद तृतीयसवनम आयुरुसनुतेति प्राण यज्जो विलोपसीुद तत ए त्यगदोहैवती छांदोग्योपनिषद का वचन है ब्रह्मचर्य तीन प्रकार का होता है कनिष्ठ जो पुरुष अनरसमय देह और पूरी अर्थात देह में शयन करने वाला जीवात्मा यज्ञ अर्थात अतीव शुभ गुणों से संगत और सत्कर्तव्य है इसको अवश्य है कि चौबीस वर्ष पर्यंत जितेंद्रिय अर्थात ब्रह्मचारी रहकर वेदादि विद्या और सुशिक्षा का ग्रहण करे और विवाह करके भी लंपटता न करें तो उसके शरीर में प्राण बलवान होकर सब शुभ गुणों के वास कराने वाले होते हैं इस प्रथम व्यय में जो उसको विद्याभास में संतप्त करे और वह आचार्य वैसा ही उपदेश किया करे और ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय रखे कि जो मैं प्रथम अवस्था में ठीक ठीक ब्रह्मचर्य से रहूंगा तो मेरा शरीर और आत्मा आरोग्य बलवान होके शुभ गुणों को बसाने वाले मेरे प्राण होंगे मनुष्यों। तुम इस प्रकार से सुखों का विस्तार करो जो मैं ब्रह्मचर्य का लोप ना करूं। चौबीस वर्ष के पश्चात गृह आश्रम करूंगा तो प्रसिद्ध है कि रोग रहित रहूंगा और आयु भी मेरी सत्तरवा अस्सी वर्ष होगी मध्यम ब्रह्मचर्य यह है जो मनुष्य चवालीस वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी रहकर वेदाभ्यास करता है उसके प्राण इंद्रियां, अंतकरण और आत्मा बल युक्त होके सब दुष्टों को रुलाने और श्रेष्ठों का पालन करने हारे होते हैं जो मैं इसी प्रथम व्यय में जैसा आप कहते हैं कुछ तपश्चर्या करूं, तो मेरे ये रुद्र रूप प्राणयुक्त मध्यम ब्रह्मचर्य होगा हे ब्रह्मचारी लोगों, तुम इस ब्रह्मचर्य को बढ़ाओ जैसे मैं इस ब्रह्मचर्य का लोप ना करके यज्ञ स्वरूप होता हूं और उसी आचार्य कुल से आता और रोग रहित होता हूं जैसा कि ये ब्रह्मचारी अच्छा काम करता है वैसा तुम किया करो उत्तम ब्रह्मचर्य अड़तालीस वर्ष पर्यत का तीसरे प्रकार का होता है जैसे अड़तालीस अक्षर की जगति वैसे जो अड़तालीस वर्ष पर्यंत यथावत ब्रह्मचर्य करता है उसके प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं का ग्रहण करते हैं आचार्य और माता पिता अपने संतानों को प्रथम व्यय में विद्या और गुण ग्रहण के लिए तपस्वी कर उसी का उपदेश करें और वे संतान आप ही आप अखंडित ब्रह्मचर्य सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्य का सेवन करके पूर्ण अर्थात ४०० वर्ष पर्यत आयु को बढ़ावे वैसे तुम भी बढ़ाओ क्योंकि जो मनुष्य इस ब्रह्मचर्य को प्राप्त होकर लोप नहीं करते वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त होते चतसरो शरीर से वृद्धि यौवनम संपूर्णता किंचित परिहाणिश्चे आषोडशा वृद्धि आपंचवशते यौवनम आच्वाशत संपूर्णता ततः कि वर्षे पुमा नारी तो षोडशे सवागतवी तौ कुशलो कुशलभिष यह सुश्रुत के शरीर स्थान का वचन है इस शरीर की चार अवस्था है एक वृद्धि जो सोलवें वर्ष से लेकर 25वें वर्ष पर्यंत सब धातुओं की बढ़ती होती है दूसरा यौवन जो 25वें वर्ष के अंत और 26वें वर्ष के आदि में युवावस्था का आरंभ होता है तीसरी संपूर्णता जो 25वें वर्ष से लेकर 40वें वर्ष पर्यंत सब धातुओं की पुष्टि होती है चौथी किंचित परिहाणी तब सब सांगोपांग शरीरस्थ सकल धातु पुष्ट होके पूर्णता को प्राप्त होते हैं तद जो धातु बढ़ता है वह शरीर में नहीं रहता किंतु स्वप्न प्रसाद द्वारा बाहर निकल जाता है वही 40वां वर्ष उत्तम समय विवाह का है अर्थात उत्तमोत्तम तो 48वें वर्ष में विवाह करना क्या यह ब्रह्मचर्य का नियम स्त्री व पुरुष दोनों का तुल्य ही है नहीं जो 25 वर्ष पर्यंत पुरुष ब्रह्मचर्य करे तो 16 वर्ष पर्यत कन्या जो पुरुष 30 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी रहे तो स्त्री 17 वर्ष जो पुरुष 36 वर्ष तक रहे तो स्त्री 18 वर्ष जो पुरुष 40 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री 20 वर्ष जो पुरुष चवालीस वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री 22 वर्ष जो पुरुष 48 वर्ष ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री 24 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य सेवन रखे अर्थात अड़तालीसवें वर्ष से आगे पुरुष और चौबीसवें वर्ष से आगे स्त्री को ब्रह्मचर्य ना रखना चाहिए परंतु यह नियम विवाह करने वाले पुरुष और स्त्रियों का है जो विवाह करना ही ना चाहे वे मरण पर्यंत ब्रह्मचारी रह सकते हों तो भले ही रहे परंतु यह काम पूर्ण विद्या वाले जितेंद्रिय और निर्दोष योगी स्त्री और पुरुष का है यह बड़ा कठिन काम है कि जो काम के वेग को थाम के इंद्रियों को अपने वश् रक्त ऋतच स्वाध्याय प्रवचने स्वाध्याय प्रवचने तपस्याय प्रवचने दमश्च स्वाध्याय प्रवचने शमच्च स्वाध्याय प्रवचने अनय स्वाध्याय प्रवचने अग्निहोत्र स्वाध्याय प्रवचनेतिथयच स्वाध्याय प्रवचने मनुषं च स्वाध्याय प्रवचने प्रजाच स्वाध्याय प्रवचने प्रजनस्वाध्याय प्रवचने प्रजातिष स्वाध्याय प्रवचने च यह तैतरीोपनिषद का वचन है ये पढ़ने पढ़ाने वालों के नियम है ऋतम यथार्थ आचरण से पढ़ें और पढ़ावी सत्यम सत्याचार से सत्य विद्याओं को पढ़ें व पढ़ावी तप, तपस्वी अर्थात धर्मानुष्ठान करते हुए वेदादि शास्त्रों को पढ़ें और पढ़ाए दम वाह्य इंद्रियों को बुरे आचरणों से रोक के पढ़े और पढ़ाते जाएं, शम अर्थात मन की वृत्ति को सब प्रकार के दोषों से हटा के पढ़ते पढ़ाते जाएं, आहवनी जाए अग्नि और विद्युत आदि को जान के पढ़ते पढ़ाते जाएं और अग्निहोत्रम अग्निहोत्र करते हुए पठन और पाठन करें करावे अतिथ अतिथियों की सेवा करते हुए पढ़ें और पढ़ाएं मानुषम मनुष्य संबंधी व्यवहारों को यथा योग्य करते हुए पढ़ते पढ़ाते रहें प्रजा अर्थात संतान और राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं प्रजन वीर की रक्षा और वृद्धि करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं प्रजाति अर्थात अपने संतान और शिष्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं यमान सेत सतत नियमान कवला बुध यमा पतकुर्वाणो नियम कवला भजन मनुस्मृति का वचन है यम पांच प्रकार के हूती त्राहिसा सत्यास्तेय ब्रह्मचरियापरिग्रह यम यह योग सूत्र है अर्थात अहिंसा वैर त्याग सत्य सत्य मानना सत्य बोलना और सत्य ही करना अस्ते अर्थात मन वचन कर्म से चोरी त्याग ब्रह्मचर्य अर्थात उपस्थेन्द्रिय का संयम अपरिग्रह अत्यंत लोलुप्ता स्वत्वाभिमान रहित होना इन पांच यमों का सेवन सदा करें केवल नियमों का सेवन अर्थात शौच संतोष स्वाध्याय स्वाध्या प्रणिधानानि नियमा यह योग सूत्र है शौच अर्थात स्नान आदि से पवित्रता, था संतोष सम्यक प्रसन्न होकर निरुदम्य रहना संतोष नहीं किंतु पुरुषार्थ जितना हो सके उतना करना हानि लाभ में हर्ष व शोक ना करना तप अर्थात कष्ट सेवन से भी धर्मयुक्त कर्मों का अनुष्ठान स्वाध्याय पढ़ना पढ़ाना ईश्वर प्राणिधान ईश्वर की भक्ति विशेष में आत्मा को अर्पित रखना यह पांच नियम कहते हैं यमों के बिना केवल इन नियमों का सेवन ना करें किंतु इन दोनों का सेवन किया करें जो यमों का सेवन छोड़ के, केवल नियमों का सेवन करता है वह उन्नति को नहीं प्राप्त होता किंतु अधोगति किन्तु संसार में गिरा रहता है कामात्मता न प्रशस्ता न चैस्त्य कामता काम्यो वेदाधिगम कर्मयोग वैदिक यह मनुस्मृति का वचन है अर्थ अत्यंत कामता निष्काम का किसी के लिए भी श्रेष्ठ नहीं क्योंकि जो कामना ना करे तो वेदों का ज्ञान और वेद वहित कर्मादि उत्तम कर्म किसी से ना हो सके इसलिए स्वाध्याय नतर होम त्रैविद्ये ने जया सुत महायज्ञ यज्ञ ब्राह्मीय क्रियते तनु यह मनुस्मृति का वचन है अर्थ स्वाध्याय सकल विद्या पढ़ते पढ़ाते व्रत ब्रह्मचर्य सत्य भाषण आदि नियम पालने अग्निहोत्रादि होम सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग और सत्य विद्याओं का दान देने त्रैविद्य वेदस्थ कर्मोपासना ज्ञान विद्या के ग्रहण इज्जया पक्षेष्यादि करने सुसंतान उत्पत्ति, महायज्ञ ब्रह्मदेव पितृ वैश्वदेव और अतिथियों के सेवन रूप पंच महायज्ञ यग्य और यज्ञ तथा शिल्प विद्या विज्ञान आदि यज्ञों के सेवन से इस शरीर को ब्राह्मी अर्थात वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधार रूप ब्राह्मण का शरीर बनता है इतने साधनों के बिना ब्राह्मण शरीर नहीं बन सकता इंद्रििया विचरता विषय संयमें यत्नतिष्ठेद विद्वान यन्तेव वाजीना यह मनुस्मृति का वचन है जैसे विद्वान सारथी घोड़ों को नियम में रखता है वैसे मन और आत्मा को खोटे कामों में खींचने वाले विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के निग्रह में प्रयत्न सब प्रकार से करें क्योंकि इंद्रियाम प्रसंग दोषम ऋक्ष संशय संयम्य तु तान्य ततः सिद्धिम यह मनुस्मृति का वचन है जीवात्मा इंद्रियों के वश होके निश्चित बड़े बड़े दोषों को प्राप्त होता है और जब इंद्रियों को अपने वश में करता है तभी सिद्धि को प्राप्त होता है वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमांश तपांसी च न विप्रदुष्ट भाव सिद्धिं सिद्धि करिहचित यह मनुस्मृति का वचन है जो दुष्टाचारी अजितेंद्रिय पुरुष हैं उसके वेद त्याग यज्ञ नियम और तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को नहीं प्राप्त स्वाध्याये नैत्यके वेदोपक स्वाध्याके हो नाधोस्तनध्या होमंत्रु चि नैत्यकेनान ब्रह्मसत्रि तत्स्मृत ब्रह्माहुति पुण्यमध्याय वशट कृतम यह मनुस्मृति का वचन है वेद के पढ़ने पढ़ाने संध्योपासनादि पंच महायज्ञों के करने और होम मंत्रों में अध्याय विषय अनुरोध नहीं है क्योंकि नित्य कर्म में अनाध्याय नहीं होता जैसे श्वास प्रश्वास सदा लिए जाते हैं बंधन नहीं किए जाते वैसे नित्य कर्म प्रतिदिन करना चाहिए ना किसी दिन छोड़ना क्योंकि अध्याय में भी अग्निहोत्रादि उत्तम कर्म किया हुआ पुण्य रूप होता है जैसे झूठ बोलने में सदा पाप और सत्य बोलने में सदा पुण्य होता है वैसे ही बुरे कर्म करने में सदा अन्य और अच्छे कर्म करने में सदा स्वाध्याय ही होता है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चुरी तर्धन आयुर्विद्या यशो बलम यह मनुस्मृति का वचन है जो सदा नम्र सुशील विद्वान और वृद्धों की सेवा करता है उसका आयु, विद्या कीर्ति और बल ये चार सदा बढ़ते हैं और जो ऐसा नहीं करते उनके आयु आदि चार नहीं बढ़ते अहिमस ये व भूता मधुरा श्लक्षा प्रयोज्या धर्ममिच्छता यस्य वानसे शुद्धे सम्यक्गुप्ते च सर्वदा सम्युते चर्व अवाप्नोति वेदांतोपगतम फलम यह मनुस्मृति का वचन है विद्वान और विद्यार्थियों को योग्य है कि वैर बुद्धि छोड़ के सब मनुष्यों के कल्याण के मार्ग का उपदेश करें और उपदेष्टा सदा मधुर सुशीलता युक्तवाणी बोले जो धर्म की उन्नति चाहे वह सदा सत्य में चले और सत्य ही का उपदेश करे जिस मनुष्य के वाणी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं वही सदा वेदांत अर्थात सब वेदों के सिद्धांत रूप फल को प्राप्त होता है सम्माना ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेता विषादिव अमृत सर्वदा अवमान मनुस्मृति का वचन है वही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विष के तुल्य सदा डरता है और अपमान की इच्छा मृत के समान करता है संस्कृतात्मा द्विजह क्रमय योगस्कृतात्मा द्विज शन गुरचियाद ब्रह्माधिगमिकप यह मनुस्मृति का वचन है इसी प्रकार से कृतोपनयन द्विज ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या धीरे धीरे वेदार्थ के ज्ञान रूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जाएं। योन द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रम शूद्रत्वमाशु गच्छति गतिन्वय यह मनुस्मृति का वचन है जो वेद को ना पढ़के अन्य श्रम किया करता है वह अपने पुत्र पौत्र सहित शूद्र भाव को शीघ्र प्राप्त हो जाता है वर्जयेन वर्जयन मधुमांस ग माल्यम शुक्तानि यानि सर्वाणि सर्वाणी चैव चिंसनम च, च, च, चाक्पान च, क्रोधमच नर्तन गीतवादन च, स्त्रीण प्रेक्षणालंबात सर्वत्र न पर चेक शयीतर्वत स्क स्कंदयन रेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी मध्य मांस गंध माला रस स्त्री और पुरुष का संग सब खटाई प्राणियों की हिंसा अंगों का मर्दन बिना निमित्त उपस्थेंद्रिय का स्पर्श आंखों में अंजन जूते और छत्र का धारण काम क्रोध लोभ मोह भय शोक ईर्ष्या द्वेष और नाच गान बाजा बजाना द्युत जिस किसी की कथा निंदा मिथ्या भाषण स्त्रियों का दर्शन आश्रय दूसरे की हानि आदि कुकर्मों को सदा छोड़ देंगे सर्वत्र एकाकी सो वीर स्कलित कभी ना करें जो कामना से वीर स्कलित कर दें तो जानो के अपने ब्रह्मचर्य व्रत का नाश कर दिया वेद वेदमनोचाचार्यो असिन वद वदमें चर मा स्वाध्याम आचार्याय प्रिंधन आहृत मा म्यवच्छे सत्यान्न प्रमदितव्यम् न धर्मा प्रमदित कुशला प्रमदित स्वाध्यायचनाभ्या प्रमदितृकार प्रमदितोभ पितृदेवो आचार्यदेवो अतिथिदेवोभ यद्या करिमाणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतरा ये केचास्म्रेयांसो ब्राह्मण तवयासन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धया देश अश्रद्धया देश श्रििया देश ह्रिियादे भिया दिदेय अथ यदि कर्मवि वृत्तविचित्सा सै त्राह्मण समदर्शिनो युक्ता अयुक्ता अलूक्षा धर्मकाम स्यु यहां त्र वर्तेरन तथा त्र वर्ते आदेश एक उपदेश एक वेदोपनदुशन एवपासी यह तैतरीयोपनिषद का वचन है आचार्य अंत्यवासी अर्थात अपने शिष्य और शिष्याओं को इस प्रकार उपदेश करे कि तू सदा सत्य बोल धर्माचार कर प्रमाद रहित हो के पढ़ पढ़ा पूर्ण ब्रह्मचर्य से समस्त विद्याओं को ग्रहण कर और आचार्य के लिए प्रिय धन देकर विवाह करके संतानोत्पत्ति कर प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़ प्रमाद से धर्म का त्याग मत कर प्रमाद से आरोग्य और चतुराई को मत छोड़ प्रमाद से पढ़ने और पढ़ाने को कभी मत छोड़ दे विद्वान और माता पितादी की सेवा में प्रमाद मत कर जैसे विद्वान का सत्कार करे उसी प्रकार माता पिता आचार्य और अतिथि की सेवा सदा किया कर जो निंदित धर्मयुक्त कर्म है उन सत्य भाषण आदि को किया कर उनसे भिन्न मिथ्या भाषण आदि कफी मत कर जो हमारे सुचरित्र अर्थात धर्मयुक्त कर्म हो उनको ग्रहण कर और जो हमारे पापाचारण हो उनको कभी मत कर जो कोई हमारे मध्य में उत्तम विद्वान धर्मात्मा ब्राह्मण है उन्हीं के समीप बैठ और उन्हीं का विश्वास किया कर श्रद्धा से देना अश्रद्धा से देना शोभा से देना लज्जा से देना भय से देना और प्रतिज्ञा से भी देना चाहिए जब कभी तुझको कर्म व तथा उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो तो जो वे समृष्टि पक्षपात रहित योगी अयोगी आर्द्र चित्त धर्म की कामना करने वाले धर्मात्मा जन हों जैसे वे धर्म मार्ग में वर्तें, वैसे तू भी उसमें वर्ता कर यही आदेश आज्ञा यही उपदेश यही वेद की उपनिषद और यही शिक्षा है इसी प्रकार वर्तना और अपना चाल चलन सुधारना चाहिए अकामस्य क्रिया दृश्यते दृश्य ते यद्यद्धि कुरुते किंचित तत्म तत कामस्य चेष्ट यह मनुस्मृति का वचन है मनुष्यों को निश्चय करना चाहिए कि निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच विकास का होना भी सर्वथा असंभव है इससे यह सिद्ध होता है के जो जो कुछ भी करता है वह वह चेष्टा कामना के बिना नहीं है आचार परमो धर्म श्रुतुक्त स्मारत एव तस्मादस्म सदा युक्त नित्य सियादत्म द्विज आचारात विच्यु तो विप्रो न वेदफलमश्नुते आचारेण तो संयुक्तः संपूर्ण फलभाग भवेत यह मनुस्मृति का वचन है कहने सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और वेदानुकूल समृतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना इसलिए धर्माचार में सदा युक्त रहे क्योंकि जो धर्माचरण से रहित है वह वेद प्रतिपादित धर्मजन्य सुख रूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता और जो विद्या पढ़ के धर्माचरण करता है वही संपूर्ण सुख को प्राप्त होता है योग मन ते मूले हेतुशास्त्राश्रयात द्विज स साधुभि बहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिंदकः निंदक मनुस्मृति का वचन है जो वेद और वेदानुकूल आप्त पुरुषों के किए शास्त्रों का अपमान करता है उस वेदनिंदक स्ति को जाति पंथी और देश से बाह्य कर देना चाहिए क्योंकि श्रुति स्मृति सदाचार स्वयं प्रियमात्म एक प्रहु साक्षात् धर्मस्य से लक्षण यह मनुस्मृति का वचन है श्रुति वेद समृति वेदानुकूल आप्तोक्त मनुस्मृत्यादि शास्त्र सतपुरुषों का आचार जो सनातन अर्थात वेद द्वारा परमेश्वर प्रतिपादित कर्म और अपने आत्मा में प्रिय अर्थात जिसको आत्मा चाहता है जैसे के सत्य भाषण ये चार धर्म के लक्षण अर्थात इन्हीं में धर्म अधर्म का निश्चय होता है जो पक्षपात रहित न्याय सत्य का ग्रहण असत्य का सर्वथा परित्याग रूप आचार है उसी का नाम धर्म और इससे विपरीत जो पक्षपात सहित अन्याय चरण सत्य का त्याग और असत्य का ग्रहण रूप कर्म है उसी को अधर्म कहते हैं अर्थकासता धर्म ज्ञानम विधीयते धर्मम जिज्ञास प्रमाणम परम श्रुति यह मनुस्मृति का वचन है जो पुरुष अर्थ स्वर्णादि रत्न और काम स्त्री सेवन आदि में नहीं फंसते हैं उन्हीं को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करे वे वेद द्वारा धर्म का निश्चय करें क्योंकि धर्म अधर्म का निश्चय बिना वेद के ठीक ठीक नहीं होता इस प्रकार आचार्य अपने शिष्य को उपदेश करें और विशेषकर राजा इतर क्षत्रिय वैश्य और उत्तम शूद्र जनों को भी विद्या का अभ्यास अवश्य कराएं क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वे ही केवल विद्या अभ्यास करें और आदि ना करें तो विद्या धर्म राज्य और धनादि की वृद्धि कभी नहीं हो सकती क्योंकि ब्राह्मण तो केवल पढ़ने पढ़ाने और क्षत्रियदि से जीविका को प्राप्त होकर जीवन धारण कर सकते हैं जीविका के अधीन और क्षत्रियदि के आज्ञादाता और यथावत परीक्षक दंडदाता न होने से ब्राह्मण आदि सब वर्ण पाखंड ही में फंस जाते हैं और जब क्षत्रिय आदि विद्वान होते हैं तब ब्राह्मण भी अधिक विद्या अभ्यास और धर्म पथ में चलते हैं और उन क्षत्रिय आदि विद्वानों के सामने पाखंड झूठा व्यवहार भी नहीं कर सकते और जब क्षत्रिय आदि अविद्वान होते हैं तो वे जैसा अपने मन में आता है वैसा ही करते कराते हैं इसलिए ब्राह्मण भी अपना कल्याण चाहे तो क्षत्रिय आदि को वेदादि का अभ्यास अधिक प्रयत्न से करावें क्योंकि क्षत्रिय आदि ही विद्या धर्म राज्य और लक्ष्मी की वृद्धि करने हारे हैं वे कभी भिक्षावृत्ति नहीं करते इसलिए वे विद्या व्यवहार में पक्षपाती भी नहीं हो सकती और जब सब वर्णों में विद्या सुशिक्षा होती है तब कोई भी पाखंड रूप व्यवहार को नहीं चला सकता इससे क्या सिद्ध हुआ कि क्षत्रियदि को नियम में चलाने वाले ब्राह्मण और सन्यासी तथा ब्राह्मण और सन्यासी को सुनियम में चलाने वाले आदि होते हैं इसलिए सब वर्णों के स्त्री पुरुषों में विद्या और धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिए अब जो जो पढ़ना पढ़ाना हो वह वह अच्छी प्रकार परीक्षा करके होना योग्य है परीक्षा पांच प्रकार से होती है एक जो जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेदों से अनुकूल हो वह वह सत्य और उससे विरुद्ध असत्य है दूसरी जो जो क्रम से अनुकूल वह वह सत्य और जो जो क्रम से विरुद्ध है वह सब असत्य है जैसे कोई कहे बिना माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ ऐसा कथन क्रम से विरुद्ध होने से सर्वथा असत्य है तीसरे आप अर्थात जो धार्मिक विद्वान सत्यवादी निष्कपटियों का संग उपदेश के अनुकूल है वह वह ग्राह्य और जो जो विरुद्ध है, वह वह अग्राह्य चौथी अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल अर्थात जैसा अपने को सुख प्रिय और दुख अप्रिय है वैसे ही सर्वत्र समझ लेना कि मैं भी किसी को दुख वा सुख दूंगा तो वह भी प्रसन्न और अप्रसन्न होगा और पांचवी आठों प्रमाण अर्थात प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द ऐतिहा अर्थापत्ति संभव और अभाव इनमें से प्रत्यक्ष के लक्षण आदि के जो जो सूत्र नीचे लिखेंगे वे वे सब न्याय शास्त्र के प्रथम और द्वितीय अध्याय के जाने इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम व्यपदेश म्यभिचारी न्यायदर्शन अध्याय एक आहनिक एक सूत्र चार जो श्रोत्र त्वचा चक्षु जिहवा और घ्राण का शब्द स्पर्श रूप रस और गंध के साथ अव्यवहित अर्थात आवरण रहित संबंध होता है इंद्रियों के साथ मन का और मन के आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं परंतु जो व्यपेष्य अर्थात संज्ञास के संबंध से उत्पन्न होता है वह वह ज्ञान ना हो जैसा किसी ने किसी से कहा कि तू जल ले आ, वह ला के उसके पास धर के बोला कि यह जल है परंतु वहां जल इन दो अक्षरों की संज्ञा लाने वा मंगवाने वाला नहीं देख सकता है किंतु जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है और जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्द प्रमाण का विषय है अव्यभिचारी जैसे किसी ने रात्रि में खंबे को देख के पुरुष का निश्चय कर लिया जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुष ज्ञान नष्ट होकर स्तंभ ज्ञान रहा ऐसे विनाशी ज्ञान का नाम व्यभिचारी है व्यवसायत्मक किसी ने दूर से नदी की बालू को देख के कहा कि वहां वस्त्र सूख रहे हैं जल है व और कुछ है वह देवदत्त खड़ा है वह यज्ञदत्त। जब तक एक निश्चय ना हो तब तक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है किंतु जो अव्यपदेश अव्यभिचारी और निश्चयात्मक ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं दूसरा अनुमान अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत सामान्यतो च अध्याय एक, आहनिक एक, सूत्र पांच। जो प्रत्यक्ष पूर्वक अर्थात जिसका कोई एक देश वा संपूर्ण द्रव्य किसी स्थान वा काल में प्रत्यक्ष हुआ उसका दूर देश में सहचारी एक देश के प्रत्यक्ष होने से अदृश्य अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं जैसे पुत्र को देख के पिता पर्वत आदि में धूम को देख के अग्नि जगत में सुख दुख देख के पूर्व जन्म का ज्ञान होता है वह अनुमान तीन प्रकार का है एक पूर्ववत जैसे बादलों को देख के वर्षा विवाह को देख के संतानो उत्पत्ति पढ़ते हुए विद्यार्थियों को देख के विद्या होने का निश्चय होता है इत्यादि जहां जहां कारण को देख के कार्य का ज्ञान हो वह पूर्ववत दूसरा शेषवत अर्थात जहां कार्य को देख के कारण का ज्ञान जैसे नदी के प्रवाह की बढ़ती देख के ऊपर हुई वर्षा का पुत्र को देख के पिता का सृष्टि को देख के अनादिकारण का तथा कर्ता ईश्वर का और पाप पुण्य के आचरण को देख के सुख दुख का ज्ञान होता है इसी को शेषवत कहते हैं तीसरा सामान्य दृष्ट जो कोई किसी का कार्य कारण ना हो परंतु किसी प्रकार का साधर्म एक दूसरे के साथ हो जैसे कोई भी बिना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता वैसे ही दूसरों का भी स्थानांतरण में जाना बिना गमन के कभी संभव नहीं हो सकता अनुमान शब्द का अर्थ यही है कि अनु अर्थात प्रत्यक्ष पश्चानीयन तद तदनुमानम् जो प्रत्यक्ष के पश्चात उत्पन्न हो जैसे धूम के प्रत्यक्ष देखे बिना अग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता तीसरा उपमान प्रसिद्ध साधर्म्या साध्य साधन मुपमानम न्यायदर्शन अध्याय एक आहनिक एक सूत्र छे जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधर्म्य से साध्य अर्थात सिद्ध करने योग्य ज्ञान की सिद्धि करने का साधन हो उसको उपमान कहते हैं उपमियते ये नदुपमानम जैसे किसी ने किसी भृत्य से कहा कि तू देवदत्त के सदृश्य विष्णु मित्र को बुला ला वह बोला कि मैंने उसको कभी नहीं देखा उसके स्वामी ने कहा कि जैसा ये देवदत्त है वैसा ही वह विष्णुमित्र है वह जैसी यह गाय है वैसा ही गवय अर्थात नील गाय होता है जब वह वहां गया और देवदत्त के सदृश्य उसको देख निश्चय कर लिया कि यही विष्णुमित्र है उसको ले आया अथवा किसी जंगल में जिस पशु को गाय के तुल देखा उसको निश्चय कर लिया कि इसी का नाम गवाय है चौथा शब्द प्रमाण आपदेश आप तो शब्द न्यायदर्शन अध्याय एक आहनिक एक सूत्र सात जो आप्त अर्थात पूर्ण विद्वान धर्मात्मा परोपकार सत्यवादी पुरुषार्थी जितेंद्रिय पुरुष जैसा अपने आत्मा में जानता हो और जिससे सुख पाया हो उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेशता हो अर्थात जितने पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद हैं उन्हीं को शब्द प्रमाण जान पांचवा ऐतिह न चतुष्ट ऐतिहापत्ति संभवाभाव प्रामाण्यात् न्यायदर्शन अध्याय दो आहनिक दो सूत्र एक जो इति इतिहा अर्थात इस प्रकार का था उसने इस प्रकार किया अर्थात किसी के जीवन चरित्र का नाम ऐतिह्य है छटा अर्थादा सा अर्थापत्ति अर्थाद्य सापत्ति क्चिदुच्य सत्सु घनेशु वृष्टि सति कारणे किमत्र कार्यमती कि असत्सु असत्सुन वृष्टि असति कारणे च कार्यम नैसे किसी ने किसी से कहा के बदल के होने से वर्षा और कारण के होने से कार्य उत्पन्न होता है इससे बिना कहे ये दूसरी बात सिद्ध होती है कि बिना बदल वर्षा और बिना कारण कार्य कभी नहीं हो सकता सातवां संभव संभवती य कोई कहे कि माता पिता के बिना संतानो उत्पत्ति किसी ने मृतक जिलाए पहाड़ उठाए समुद्र में पत्थर तराए चंद्रमा के टुकड़े किए परमेश्वर का अवतार हुआ मनुष्य के सींग देखे और वंध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह किया इत्यादि सब असंभव है क्योंकि ये सब बातें क्रम से विरुद्ध हैं। जो बात क्रम के अनुकूल हो वही संभव है आठवां अभाव न भवंतीस्मिन स्वभाव जैसे किसी ने किसी से कहा कि हाथी लिया, वे वहां हाथी का अभाव देखकर जहां हाथी था वहां से ले आया ये आठ प्रमाण इनमें से जो शब्द में ऐतिह्य और अनुमान में अर्थपत्ति संभव और अभाव की गणना करे तो चार प्रमाण रह जाते हैं इन चार प्रकार की परीक्षाओं से मनुष्य सत्य असत्य का निश्चय कर सकता है अन्यथा नहीं धर्म विशेष प्रसुतात् द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायाना पदार्थ साधर्म्यवैधर्म्याभ्या वैशेषिक दर्शन अध्याय एक आह्निकार जब मनुष्य धर्म के यथा योग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर सा धर्म अर्थात जो तुल्य धर्म है जैसा पृथ्वी जड़ और जल भी जड़ वही धर्म अर्थात पृथ्वी कठोर और जल जलकोमल इसी प्रकार से द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय इन छह पदार्थों के तत्व ज्ञान अर्थात स्वरूप ज्ञान से निःह श्रेय समोक्ष प्राप्त होता है पृथ्वी व्यापस्तेजो वायुराकाशम कालो दिगात्मा मन इव्याणी वैशेषिक दर्शन अध्याय एक आहनिक एक सूत्र पांच पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा और मन ये नव द्रव्य है क्रिया गुणवत् समवायी कारण मिट्टी वैशेषिक दर्शन अध्याय एक आहनिक एक सूत्र पंद्रह क्रियाश्च, गुणाश्च विध्यस तत् क्रिया जिसमें क्रिया गुण और केवल गुण भी रहे उसको द्रव्य कहते हैं। उनमें से पृथ्वी जल तेज वायु मन और आत्मा ये छह द्रव्य क्रिया और गुण वाले हैं तथा आकाश काल और दिशा ये तीन क्रिया रहित गुण वाले हैं शीलम यस्य क्रियाारहित गुणवा समवायी समीलम ये प्रागवृत्तिव समयी तत्णच समयी कारण लक्ष्यते ये न तणम जो मिलने के स्वभाव युक्त कार्य से कारण पूर्व कालस्थ हो उसी को द्रव्य कहते जिससे लक्षण जाना जाए जैसा आंख से रूप जाना जाता है उसी को लक्षण कहते रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी वैशेषिक दर्शन अध्याय दो आहनिक एक सूत्र एक रूप रस गंध स्पर्श वाली पृथ्वी है उसमें रूप रस और स्पर्श अग्नि जल और वायु के योग से है व्यवस्थितः पृथ्वीयां गंधः वैशेषिक दर्शन अध्याय दो आहनिक दो सूत्र दो पृथ्वी में गंध गुण स्वाभाविक है वैसे ही जल में रस अग्नि में रूप वायु में स्पर्श और आकाश में शब्द स्वाभाविक है रूप रस स्पर्शवत्य आपो द्रवाह स्निग्धा वैशेषिक दर्शन अध्याय दो आहनिक एक सूत्र दो रूप रस और स्पर्शवान द्रवीभूत और कोमल जल कहता है परंतु इनमें जल का रस स्वाभाविक गुण तथा रूप स्पर्श अग्नि और वायु के योग से है अप्सु अपसुशीत वैशेषिक दर्शन अध्याय दो आहनिक एक सूत्र पांच और जल में शीतलत्व गुण भी स्वाभाविक है तेजो रूप स्पर्शवत वैशेषिक दर्शन अध्याय दो आहनिक एक सूत्र तीन जो रूप और स्पर्श वाला है वह तेज है परंतु इसमें रूप स्वाभाविक और स्पर्श वायु योग से है स्पर्शवान वायु हो। वैशेषिक दर्शन अध्याय दो आहनिक एक सूत्र चार स्पर्श गुण वाला वायु है परंतु इसमें भी ऊष्णता शीतता तेज और जल के योग से रहते हैं त आकाशे न विद्यंते वैशेषिक दर्शन अध्याय दो आहनिक एक सूत्र पांच रूप रस गंध और स्पर्श आकाश में नहीं है किंतु शब्द ही आकाश का गुण है निष्क्रमणम प्रवेशन मितिंगम वैशेषिक दर्शन अध्याय दो आहनिक एक सूत्र बेस जिसमें प्रवेश और निकलना होता है वह आकाश का लिंग है कार्यांतरा शब्दः शब्द स्पर्शवता वैशेषिक दर्शन अध्याय दो आहनिक एक सूत्र पच्चीस अन्य पृथ्वी आदि कार्यों से प्रकट न होने से शब्द स्पर्श गुण वाले भूमि आदि का गुण नहीं है किंतु शब्द आकाश ही का गुण है अपरस्मिन् चिरम क्षिप्रमित कालिंगानी वैशेषिक दर्शन अध्याय दो आह्निक दो सूत्र छे जिसमें अपर पर युगपथ एक बार चिरम विलंब क्षिप्रम शीघ्र इत्यादि प्रयोग होते हैं उसको काल कहते हैं नित्य स्वभाव अनित्ये स्वभाव कारणे खेते। वैशेषिक दर्शन अध्याय दो आहनिक दो सूत्र नौ जो नित्य पदार्थों में ना हो और अनित्यों में हो इसलिए कारण में ही काल संज्ञा है इत इदमिति यतस्त दिश्यम लिंगम वैशेषिक दर्शन अध्याय दो आह्निक दो सूत्र दस यहां से वह पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर ऊपर नीचे जिसमें ये व्यवहार होता है उसी को दिशा कहते हैं आदित्य संयोगात भूतपूर्वात भविष्य तो भूताच प्राची वैशेषिक दर्शन अध्याय दो आहनिक दो सूत्र चौदह जिस ओर प्रथम आदित्य का संयोग हुआ है होगा उसको पूर्व दिशा कहती और जहां अस्त हो उसको पश्चिम कहती हैं पूर्वाभिमुख मनुष्य के दहनियों दक्षिण और, और बाइ ओर उत्तर दिशा कहा थी एन दिगंतरालानी व्याख्याता वैशेषिक दर्शन अध्याय दो आह्निक दो सूत्र सोलह इससे पूर्व दक्षिण के बीच की दिशा को आज्ञे दक्षिण पश्चिम के बीच को नई पश्चिम उत्तर के बीच को वायवी और उत्तर पूर्व के बीच को ऐशानी दिशा कहते हैं इच्छा द्वेष, प्रयत्न सुख दुख जान्यात्मनो लिंगमित न्यायदर्शन अध्याय एक आहनिक एक सूत्र दस जिसमें इच्छा राग द्वेष वैद प्रयत्न पुरुषार्थ सुख दुख ज्ञान जानना गुण हो वह जीवात्मा है वैशेषिक में इतना विशेष है प्राणापान निमेशोन्मेष जीवन मनोगतीन्द्रियार विकारा सुख दुखे इच्छा देश लिंगानि वैशेषिक दर्शन अध्याय तीन आह्निक दो सूत्र चार भीतर से वायु प्राण भीतर से वायु को निकालना अपान बाहर से वायु को भीतर लेना निमेश आंख को नीचे ढांकना उन्मेष आंख का ऊपर उठाना जीवन प्राण का धारण करना मन मनन विचार अर्थात ज्ञान गति यथेष्ट गमन करना इंद्रिय इंद्रियों को विषयों में चलाना उनसे विषयों का ग्रहण करना अंतर्विकार क्षुधा त्रिषा ज्वर पीड़ा आदि विकारों का होना सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न ये सब आत्मा के लिंग अर्थात कर्म और गुण है युगपद जानुपत्तिर मनसोलिंगम न्यायदर्शन अध्याय एक आहनिक एक सूत्र सोलह जिससे एक काल में दो पदार्थों का ग्रहण ज्ञान नहीं होता उसको मन कहते हैं यह द्रव्य का स्वरूप और लक्षण कहा अब गुणों का कहते हैं रूप रस, गंध, रसगंधस्पर्शा संख्या परिमाणानि, पृथकत्व संयोग विभागो परत्वे, बुद्धय इच्छा सुखदुखे इच्छाद्वेश प्रयत्नाश गुणा वैशेकर्शन अध्याये एक, आहनिक एक सूत्र रूप, रस, गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग परत्व, अपरत्व, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष, प्रयत्न गुरुत्व द्रवत्व स्नेह संस्कार धर्म अधर्म और शब्द ये चौबीस गुण कहाते हैं द्रव्याश्रय गुणवान संयोग विभागे कारण मनपेक्ष गुणलक्षण वैशेषिक दर्शन अध्याय एक आहनिक एक सूत्र सोलह गुण उसको कहते हैं कि जो द्रव्य के आश्रय रहे अन्य गुण का धारण न करे संयोग और विभाग में कारण न हो अनपेक्ष अर्थात एक दूसरे की अपेक्षा न करे उसका नाम गुण है श्रोत्रोपलब बुद्धि निर्ग्राह्य प्रयोगेणाभिज्वलित आकाशदेश शब्द यह महाभाष्य का वचन है जिसकी श्रोत्रों से प्राप्ति जो बुद्धि से ग्रहण करने योग्य और प्रयोग से प्रकाशित तथा आकाश जिसका देश है वह शब्द कहाता है नेत्र से जिसका ग्रहण हो वह रूप जिहवा से जिस मिष्टादि अनेक प्रकार का ग्रहण होता है वह रस नासिका से जिसका ग्रहण होता है वह गंध त्वचा से जिसका ग्रहण होता है वह स्पर्श एक दु इत्यादि गणना जिससे होती है वह संख्या जिससे तौल अर्थात हल्का भारी विदित होता है वह परिमाण एक दूसरे से अलग होना वह पृथकत्व एक दूसरे के साथ मिलना वह संयोग एक दूसरे से मिले हुए के अनेक टुकड़े होना वह विभाग इससे यह पर है वह पर उससे यह उरे है वह अपर जिससे अच्छे बुरे का ज्ञान होता है वह बुद्धि आनंद का नाम सुख क्लेश का नाम दुख इच्छा राग द्वेष, विरोध प्रयत्न अनेक प्रकार का बल पुरुषार्थ गुरुत्व भारीपन द्रवत्व पिघल जाना स्नेह प्रीति और चिकनापन संस्कार दूसरे के योग से वासना का होना धर्म न्यायचरण और कठिन अधर्म अन्याचरण और कठिनता से विरुद्ध कोमलता ये चौबीस गुण उत्क्षेपण उत्क्षेपणमवक्षेपणमाकुंचनम माकुंचनम् गमन गमनमिति कर्माणे वैशेषिक दर्शन अध्याय एक आह्निक एक सूत्र सात उत्क्षेपण ऊपर को चेष्टा करना अवक्षेपण नीचे को चेष्टा करना आउंचन संकोच करना प्रसारण फैलाना गमन आना जाना घूमना आदि इनको कर्म कहते हैं अब कर्म का लक्षण एक द्रव्य मगुणम संयोगष्वपेक्षण कर्मल वैशेषिकदर्शन अध्याय आह्निकूत्रसत्र द्रव्य आश्रय आधारो यस्य नविद्यते यद्रव्य नुणों तदगुण संयोगु विभागेशु चापेक्षारहत कारण तत्कर्म लक्षण अथवा युयते तत्कर्म लक्ष्यते यक्ष एक द्रव्य के आश्रित गुणों से रहित संयोग और विभाग होने में अपेक्षा रहित कारण हो उसको कर्म कहते हैं द्रव्य गुण कर्मणाम द्रव्यम कारणम सामान्यम वैशेषिक दर्शन अध्याय एक आहनिक एक सूत्र अठारह जो कार्य द्रव्य गुण और कर्म का कारण द्रव्य है वह सामान्य द्रव्य है द्रव्याणाम द्रव्यम कार्यम सामान्य वैशेषिक दर्शन अध्याय एक आह्निक एक सूत्र तेईस जो द्रव्यों का कार्य द्रव्य है वह कार्यपन से सब कार्यों में सामान्य है द्रव्यम गुणत्व कर्मत्व च विशेषाश्च विशेषाश वैशेषिदर्शन अध्याये एक आहनिको सूत्र पांच सामान्यम विशेष इति बुद्ध्यपेक्षम वैशेषिक दर्शन अध्याय एक आहनिक दो सूत्र तीन सामान्य और विशेष बुद्धि की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं, जैसे मनुष्य व्यक्तियों में मनुष्यत्व सामान्य और पशुत्व आदि से विशेष तथा स्त्रीत्व और पुरुषत्व इनमें ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वैश्यव शूद्रत्व भी विशेष हैं ब्राह्मण व्यक्तियों में ब्राह्मणत्व सामान्य और क्षत्रियादि से विशेष है इसी प्रकार सर्वत्र जानो इहेदमित यत कार्य कारण सय वैशेषिक दर्शन अध्याय सात आहनिक दो सूत्र छब्बीस कारण अर्थात अवयवों में अवयवी कार्यों में क्रिया क्रियावान गुण गुणी जाति व्यक्ति कार्य कारण अव्यव अवयवी इनका नित्य संबंध होने से समवाय कहाता है और जो दूसरा द्रव्यों का परस्पर संबंध होता है वह संयोग अर्थात अनित्य संबंध है द्रव्य गुणयो सजातीयारंभकत्व साधर्म्यम वैशेषिक दर्शन अध्याय एक आह्निक एक सूत्र नौ जो द्रव्य और गुण का समान जातीय कार्य का आरंभ होता है उसको साधर्म्य कहती हैं। जैसे पृथ्वी में जड़त्व धर्म और घटादि कार्योत्पादकत्व स्वसदृश धर्म है वैसे ही जल में भी जड़त्व और हिम आदि स्वसदृश कार्य का आरंभ पृथ्वी के साथ जल का और जल के साथ पृथ्वी का तुल्य धर्म है अर्थात द्रव्य गुण जोर विजाति आरंभ तत्व वैधर्म यह विदित हुआ कि जो द्रव्य और गुण का विरुद्ध धर्म और कार्य का आरंभ है उसको वै कहते हैं जैसे पृथ्वी में कठिनत्व शुष्कत्व और गंधत्व धर्म जल से विरुद्ध और जल का द्रवत्व कोमलता और रस युक्तता पृथ्वी से विरुद्ध है कारण भावात कार्य कारणभाव कार्यभावेषिक दर्शन अध्यायचार आहनिक एक सूत्र तीन कारण के होने ही से कार्य होता है न तो कार्यावात कारणाभाव वैशेषिक दर्शन अध्याय एक आह्निक दो सूत्र दो कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता कारणा कारणाभाव भावह। वैशेषिक दर्शन अध्याय एक आहनिक दो सूत्र एक कारण के ना होने से कार्य कभी नहीं होता कारण गुणपूर्वक कार्य गुणो दृष्ट वैशेषिक दर्शन अध्याय दो आहनिक एक सूत्र चौबीस जैसे कारण में गुण होते हैं वैसे ही कार्य में होते हैं परिमाण दो प्रकार का है अणु महदिति विशेषा विशेषाभा वैशेषिक दर्शन अध्याय साथ आहनिक एक सूत्र ग्यारह अणु सूक्ष्म महत् बड़ा जैसे त्रसरेणु लिक्षा से छोटा और द्वैणुक से बड़ा है तथा पहाड़ पृथ्वी से छोटे वृक्षों से बड़े है सदिति यतो तो द्रव्य गुणकर्मसु सा सत्ता वैशेषिक दर्शन अध्याय एक आह्निक दो सूत्र सात जो द्रव्य गुण कर्मों के सत शब्द अन्वित रहता है अर्थात सदद्रव्यम सदगुण सत्कर्म सद्रव्य सद, सद गुण सत्कर्म अर्थात वर्तमान कालवाची शब्द का अन्वय सबके साथ रहता है भावोन्वृत्तेव सामान्यमेव वैशेषिक दर्शन अध्याय एक आहनिक दो सूत्र चार जो सबके साथ अनुवर्तमान होने से सत्ता रूप भाव है सो महासामान्य कहाता है यह क्रम भावरूप द्रव्यों का है और जो अभाव है वह पांच प्रकार का होता है क्रिया गुण व्यपदेशाभाव प्रागसत् वैशेषिक दर्शन अध्याय नौ आहनिक एक सूत्र एक क्रिया और गुण के विशेष निमित्त के अभाव से प्राक अर्थात पूर्व असत था जैसे घट वस्त्रादि उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे इसका नाम प्रागभाव दूसरा सदसत वैशेषिक दर्शन अध्यायनों आहनिक एक सूत्र दो जो होके न रहे जैसे घट उत्पन्न होके नष्ट हो जाए यह प्रध्वंसा भाव कहाता है तीसरा सच्चा वैशेषिक दर्शन अध्ययन आहनिक एक सूत्र चार जो होवे और ना होवे जैसे अगौरश्वो नश्व गौ यह घोड़ा गाय नहीं और गाय घोड़ा नहीं अर्थात घोड़े में गाय का और गाय में घोड़े का अभाव और गाय में गाय घोड़े में घोड़े का भाव है यह अन्यो अन्य भाव कहाता है चौथा यदश तस्त वैशेषिक दर्शन अध्याय नौ आहनिक एक सूत्र पांच जो परवोक्त तीनों अभावों से भिन्न है उसको अत्यंता भाव कहते हैं जैसे नरशृंग अर्थात मनुष्य का सींग खपुष्ट आकाश का फूल और बंध्या पुत्र, बंध्या का पुत्र इत्यादि पांचवा नास्ति घटो घटस्य गेह, गेह संसर्ग प्रतिषेध वैशेषिकर्शन अध्यायन आहनिक एक सूत्र दस घर में घड़ा नहीं अर्थात है घर के साथ घड़े का संबंध नहीं है यह संसर्गा कहता है यह पांच अभाव कहते हैं इंद्रिय दोषात संस्कार दोषात चा विद्या वैशेषिक दर्शन अध्यायन आहनिक दो सूत्र दस इंद्रियों और संस्कार के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है तद दुष्टम ज्ञानम वैशेषिक दर्शन अध्याय नव आहनिक दो सूत्र ग्यारह जो दुष्ट अर्थात विपरीत ज्ञान है उसको अविद्या कहते हैं अदुष्टम विद्या दर्शन, वैशेषिकर्शन अध्यायन आह्निको सूत्रबार जो अदुष्ट अर्थात यथार्थ ज्ञान है उसको विद्या कहते हैं पृथ्वी पृथिव्यादिपरसगंधस्पर्शा द्रव्यातवादनित्या दर्शन, अध्याय सात आहनिक एक सूत्र दो एते नित्येश नित्य मुक्त वैशेषिक दर्शन अध्याय सात आहनिक एक सूत्र तीन जो कार्यरूप पृथ्वी व्यादि पदार्थ और उनमें रूप रस गंध स्पर्श गुण हैं ये सब द्रव्यों के अनित्य होने से अनित्य है और जो इससे कारण रूप पृथ्वी व्यादि नित्य द्रव्यों में गंधादि गुण हैं वे नित्य हैं सदकारणव नित्यम वैशेषिक दर्शन अध्यायचार आहनिक एक सूत्र एक जो विद्यमान हो और जिसका कारण कोई भी ना हो वह नित्य है अर्थात सत कारण वद नित्यम जो कारण वाले कार्य रूप द्रव्य गुण है वे अनित्य कहते हैं अस्येद कार्यम कारणम संयोगी विरोधी समवायचे लैंगिकम वैशेषिक दर्शन अध्याय नौ आहनिक दो सूत्र एक इसका यह कार्य वह कारण है इत्यादि समवायी संयोगी एकार्थ समवायी और विरोधी ये चार प्रकार का लैंगिक अर्थात लिंग लिंगी के संबंध से ज्ञान होता है समवाय जैसे आकाश परिमाण वाला है संयोगी जैसे शरीर त्वचा वाला है इत्यादि का नित्य संयोग है एक अर्थ समवायी एक अर्थ में दो का रहना जैसे कार्य रूप स्पर्श कार्य का लिंग अर्थात जनाने वाला है विरोधी जैसे हुई वृष्टि होने वाली वृष्टि का विरोधी लिंग है व्याप्ति नियत धर्म साहित्य मुभयोकतर से व्याप्ति है निज शक्त्योद मिथ्याचार्य आधेय शक्ति योग शिख सांख्य सूत्र उनतीस इकतीस बत्तीस जो दोनों साध्य साधन अर्थात सिद्ध करने योग्य और जिससे सिद्ध किया जाए उन दोनों अथवा एक साधन मात्र का निश्चित धर्म का सहचार है उसी को व्याप्ति कहते हैं जैसे धूम और अग्नि का सहचार है तथा व्याप्त जो धूम उसकी निज शक्ति से उत्पन्न होता है अर्थात जब देशांतर में दूर धूम जाता है तब बिना अग्नि योग के भी धूम स्वयं रहता है उसी का नाम व्याप्ति है अर्थात अग्नि के छेदन भेदन सामर्थ्य से जलादि पदार्थ धूम रूप प्रकट होता है जैसे महतत्वादि में प्रकृत्यादि की व्यापकता बुद्ध आदि में व्याप्ता धर्म के संबंध का नाम व्याप्ति है जैसे शक्ति अधेय रूप और शक्तिमान आधार रूप का संबंध है इत्यादि शास्त्रों के प्रमाणादि से परीक्षा करके पढ़े और पढ़ा में अन्यथा विद्यार्थियों को सत्यबोध कभी नहीं हो सकता जिस जिस ग्रंथ को पढ़ा में उस उसकी परवोक्त प्रकार से परीक्षा करके जो जो सत्य ठहरे वह वह ग्रंथ पढ़ा में जो जो इन परीक्षाओं से विरुद्ध हो उन उन ग्रंथों को ना पढ़ें ना पढ़ाएं, क्योंकि लक्षण प्रमाण अभ्याम वस्तु सिद्धि है लक्षण जैसा कि गंधवती पृथ्वी जो पृथ्वी है वह गंध वाली है ऐसे लक्षण और प्रत्यक्षादि प्रमाण इनसे सब सत्य असत्य और पदार्थों का निर्णय हो जाता है इसके बिना कुछ भी नहीं होता अथ पठन पाठन विधि अब पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं प्रथम पाणी निमुनीकृत शिक्षा जो के सूत्र रूप है उसकी रीति अर्थात इस अक्षर का यह स्थान यह प्रयत्न यह कारण जैसे प इसका ओष्ट स्थान पृष्ठ प्रयत्न और प्राण तथा जीव की क्रिया करनी करण कहलाता है इसी प्रकार यथा योग्य सब अक्षरों का उच्चारण माता पिता आचार्य सिखलावे तदनंतर व्याकरण अर्थात प्रथम अष्ट अष्टध्यायी के सूत्रों का पाठ जैसे वृद्धि वृद्धिराद फिर पदच्छेद जैसे वृद्धि आत ऐच, व आदच फिर समास आच, ऐच, आदच और अर्थ जैसे अदाइचा वृद्धि संज्ञा क्रियते अर्थात आ ऐ, ए की वृद्धि संज्ञा है तह परस्मात्तपर तादपि परपर तकार जिससे परे और जो तकार से भी परे हो वह तपर कहाता है इससे क्या सिद्ध हुआ जो आकार से परे त और त से परे ऐच दोनों तपर हैं तपर का प्रयोजन ये है कि ह्रस्व और प्लुत की वृद्धि संज्ञा न हुई उदाहरण भाग भग यहाज धातु से घन प्रत्यय के परे की इत संज्ञा होकर लोप हो गया है पश्चात भज अह जकार के पूर्व भकारोतर आकार को वृद्धि संज्ञक आकार हो गया है तो भाज पुनः ज को गा हो आकार के साथ मिलके भाग ऐसा प्रयोग हुआ अध्याय यहां अधिपूर्वक इंग धातु के हरस्व ई के स्थान में घन प्रत्यक के परे अय वृद्धि और उसको आय हो मिलके अध्याय नायक यहां धातु के दीर्घ इकार के स्थान में नवुलत्यय के परे अय वृद्धि और उसको आए होकर मिलके नायक और स्थावक यहातु से नवुल प्रत्यय होकर हरस्व उकार के स्थान में औवृद्धि आव, आव आदेश होकर आकार में मिल गया तो स्थावक धातु से आगे उसके नवुड़ प्रत्यय की, इत की के स्थान में, में आर वृद्धि होकर कारक का सिद्ध हुआ जो जो सूत्र आगे पीछे के प्रयोग में लगे उनका कार्य सब बतलाता जाए और सिलेट अथवा लकड़ी के पट्टे पर दिखला दिखला के कच्चा रूप धर के जैसे भज सु इस प्रकार धर के प्रथम धातु के आकार का लोप पचात घकार का फिर इंचा का लोप होकर भज ऐसा रहा फिर आको आकार वृद्धि और जा के स्थान में गोने से भाग भागसु पुनः आकार में मिल जाने से भाग जमा सू रहा अब उकार की इत संज्ञा सा के स्थान में रू होकर पुनः उकार की इत संज्ञा लोप हो जाने पश्चात भागर ऐसा रहा अब रेफ के स्थान में विसर्जनीय होकर भाग ये रूप सिद्ध हुआ जिस जिस सूत्र से जो जो कार्य होता है उस उसको पढ़ पढ़ा के और लिखवा कर कार्य कराता जाए इस प्रकार पढ़ने पढ़ाने से बहुत शीघ्र दृढ़ बोध होता है एक बार इसी प्रकार अष्टाध्यायी पढ़ा के धातु पाठ अर्थ सहित और दश लकारों के रूप तथा प्रक्रिया सहित सूत्रों के उत्सर्ग अर्थात सामान्य सूत्र जैसे कर्मण्य कर्म उपपद लगा हो तो धातु मात्र से अण प्रत्यय हो जैसे कुंभकार पश्चात अपवाद सूत्र जैसे आतो अनुपसर्गे कह उपसर्ग भिन्न कर्म उपवद लगा हो तो आकार धातु से का प्रत्य हो गए अर्थात जो व्यापक जैसा के पद लगा हो तो सब धातुओं से अण प्राप्त होता है उससे विशेष अर्थात अल्प विषय उसी पूर्व सूत्र के विषय में से आकारांत धातु को का प्रत्यय ने ग्रहण कर लिया जैसे उत्सर्ग के विषय में अपवाद सूत्र की प्रवृत्ति होती है वैसे अपवाद सूत्र के विषय में उत्सर्ग सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती जैसे चक्रवर्ती राजा के राज्य में मांडलिक और भूमि वालों की प्रवृत्ति होती है वैसे मांडलिक राजादि के राज्य में चक्रवर्ती की प्रवृत्ति नहीं होती इसी प्रकार पाणिनि महर्षि ने सहसत्र श्लोकों के बीच में अखिल शब्द अर्थ और संबंधों की विद्या प्रतिपादित कर दी है धातु पाठ के पश्चात उमाधान का वार्तिक कारिका परिभाषा की घटना पूर्वक अष्टाध्याय की द्वितीय अनुवृत्ति पढ़ावे तदनंतर महाभाष्य पढ़ावे जो बुद्धिमान पुरुषार्थी विद्या वृद्धि के चाहने वाले नित्य पढ़े पढ़ावे तो डेढ़ वर्ष में अष्टाध्यायी और डेढ़ वर्ष में महाभाष्य पढ़ के तीन वर्ष में पूर्ण व्याकरण होकर वैदिक और लौकिक शब्दों का व्याकरण से पुनः अन्य शास्त्रों को शीघ्र सहज में पढ़ पढ़ा सकते हैं किंतु जैसा बड़ा परिश्रम व्याकरण में होता है वैसा श्रम अन्य शास्त्रों में करना नहीं पड़ता और जितना बोध इनके पढ़ने से तीन वर्षों में होता है उतना बोध कुग्रंथ अर्थात शारस्वत चंद्रिका कौमुदी मनोरमादी के पढ़ने से पचास वर्षों में भी नहीं हो सकता क्योंकि जो महाश है महर्षि लोगों ने सहजता से महान विषय अपने ग्रंथों में प्रकाशित किया है वैसा इन क्षुद्राशय मनुष्यों के कल्पित ग्रंथों में क्यों कर हो सकता है महर्षि लोगों का आशय जहां तक हो सके वहां तक सुगम और जिसके ग्रहण में समय पूड़ा लगे इस प्रकार का होता है और क्षुद्र आशय लोगों की मनसा ऐसी होती है कि जहां तक बने वहां तक कठिन रचना करनी जिसको बड़े परिश्रम से पढ़ के अल्प लाभ उठा सके जैसे पहाड़ का खोदना कौड़ी का लाभ होना और आर्स ग्रंथों का पढ़ना ऐसा है कि जैसा एक गोता लगाना बहुमूल्य मोतियों का पाना व्याकरण को पढ़के के याकमूनीकृत निघंटू और निरुक्त छह व आठ महीने में सार्थक पढ़ें और पढ़ाए नास्तिक अमर कोशादी में अनेक वर्ष व्यर्थ ना होंगे तदनंतर पिंगलाचार्यकृत छंदो ग्रंथ जिससे वैदिक लौकिक छंदों का परिज्ञान नवीन रचना और श्लोक बनाने की रीति भी यथावत सीखें। इस ग्रंथ और श्लोकों की रचना तथा प्रस्तार को चार महीने में सीख पढ़ पढ़ा सकते हैं और वृत रत्नाकर आदि अल्पबुद्धि प्रकल्पित ग्रंथों में अनेक वर्ष ना खोए तत्पश्चात मनुसमृति वाल्मीकि रामायण और महाभारत के उद्योग पर्वान्तगत विदुर नीति आदि अच्छे अच्छे प्रकरण जिनसे दुष्ट व्यसन दूर हो और उत्तमता सभ्यता प्राप्त हो वैसे को काव्य रीति से अर्थात पदछेद पदार्थोक्ति अन्वय विशेष्य विशेषण और भावार्थ को अध्यापक लोग जनावे और विद्यार्थी लोग जानते जाए इनको वर्ष के भीतर पढ़ लें तदनंतर पूर्व मीमांसा वैशेषिक, न्याय योग सांख्य और वेदांत अर्थात जहां तक बन सके वहां तक ऋषि कृत व्याख्या सहित अथवा उत्तम विद्वानों की सरल व्याख्या युक्त छह शास्त्रों को पढ़ें पढ़ावे परंतु वेदांत सूत्रों के पढ़ने के पूर्व ईश कठ प्रश्न मुंडक मुंडूक ऐतरेय तैतरीय छान्दोग्य और बृहद आरण्यक इन दश उपनिषदों को पढ़ के छह शास्त्रों के भाष्य वृत्ति सहित सूत्रों को दो वर्ष के भीतर पढ़ावे और पढ़ लेवे पश्चात छह वर्षों के भीतर चारों ब्राह्मण अर्थात ऐतरेय शतपथ साम और गोपथ ब्राह्मणों के सहित चारों वेदों के स्वर शब्द अर्थ संबंध तथा क्रिया सहित पढ़ना योग्य है इसमें प्रमाण स्थानुरयम भारहारिलाभूदीतम न विजातिम यथज्ञ इित सकल भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान विधूतपाप्मा यह निरुक्त में मंत्र है जो वेद को स्वर और पाठ मात्र पढ़ के अर्थ नहीं जानता वह जैसा वृक्ष डाली पत्ते फल फूल और अन्य पशु धान्य आदि का भार उठाता है वैसे भार वह अर्थात भार को उठाने वाला है और जो वेद को पढ़ता और उनका यथावत अर्थ जानता है ज्ञान से पापों को छोड़ पवित्र धर्माचरण के प्रताप से वही संपूर्ण आनंद को प्राप्त होके देहांत के पश्चात सर्वानंद को प्राप्त होता है उतत्व पश्य ददर्श्यवाच मुतत्व शिण्वन्न श्रृणोतना उतोत्वस्म तन्व विसस्रे जा पत्य उशती सुवासा ऋग्वेद मंडल दस सूक्त इकहत्तर मंत्र चार जो अविद्वान हैं वे सुनते हुए नहीं सुनते देखते हुए नहीं देखते बोलते हुए नहीं बोलते अर्थात अविद्वान लोग इस विद्या वाणी के रहस्य को नहीं जान सकते किंतु जो शब्द अर्थ और संबंध को जानने वाला है उसके लिए विद्या जैसे सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करती अपने पति की कामना करती हुई स्त्री अपना शरीर और स्वरूप का प्रकाश पति के सामने करती है वैसे विद्या विद्वान के लिए अपने स्वरूप का प्रकाश करती है अविद्वानों के लिए नहीं रिचो अक्षरे देवा स्तन्न वेद किंडल एक सूक्त एक सौ चौंसठ मंत्र उन्तालीस जिस व्यापक अविनाशी सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में सब विद्वान और पृथ्वी सूर्य आदि सब लोग स्थित हैं जिसमें सब वेदों का मुख्य तात्पर्य है उस ब्रह्म को जो नहीं जानता वह ऋग वेदादि से क्या कुछ सुख को प्राप्त हो सकता है नहीं, नहीं। किंतु जो वेदों को पढ़ के धर्मात्मा योगी होकर उस ब्रह्म को जानते हैं वे सब परमेश्वर में स्थित होकर मुक्ति रूपी परमानंद को प्राप्त होते हैं इसलिए जो कुछ पढ़ना व पढ़ाना हो वह अर्थ ज्ञान सहित चाहिए इस प्रकार सब वेदों को पढ़ के आयुर्वेद अर्थात जो चरक सुश्रुत आदि ऋषि मुनि प्रणीत वैद्य शास्त्र हैं उसको अर्थ क्रिया शास्त्र, छेदन भेदन लेप चिकित्सा निदान औषध पथ, शरीर, देश काल और वस्तु के गुण ज्ञानपूर्वक चार वर्ष के भीतर पढ़े पढ़ावें तदनंतर धनुर्वेद अर्थात राज राजसंबंधी काम करना है इसके दो भेद एक निज राज पुरुष संबंधी और दूसरा प्रजा संबंधी होता है राज कार्य में सब सेना के अध्यक्ष शस्त्र शास्त्र विद्या नाना प्रकार के व्यूहों का अभ्यास अर्थात जिसको आजकल कवायद कहते हैं जो के शत्रुओं से लड़ाई के समय में क्रिया करनी होती है उनको यथावत सीखें और जो जो प्रजा के पालने और वृद्धि करने के प्रकार हैं उनको सीख के न्यायपूर्वक सब प्रजा को प्रसन्न रखें दुष्टों को यथा योग्य दंड श्रेष्ठों के पालन का प्रकार सब प्रकार सीख लें इस राज विद्या को दो दो वर्ष में सीखकर कर गांधर्व वेद के जिसको गान विद्या कहते हैं उसमें स्वर राग रागिनी, समय ताल ग्राम तान वादित्र नृत्य गीत आदि को यथावत सीखें परंतु मुख्य करके सामवेद का ज्ञान वादित्र वादन पूर्वक सीखी और नारद संगीता आदि जो जो आर्ष ग्रंथ हैं उनको पढ़ें परंतु भड़वे वैश्य और विश्वासक्तिकारक वैराग्यों के गर्धव शब्दवत व्यर्थ अलाप कभी ना करें अर्थव्यू के जिसको शिल्प विद्या कहते हैं उसको पदार्थ गुण विज्ञान क्रिया कौशल नानाविध पदार्थों का निर्माण पृथ्वी से लेके आकाश पर्यंत की विद्या को यथावत सीख के अर्थ अर्थात जो ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला है उस विद्या को सीख के दो वर्षों में ज्योतिष शास्त्र सूर्य सिद्धांत आदि जिसमें बीज अंक भूगोल खगोल और भूगर्भ विद्या है इसको यथावत सीखें तत्पश्चात सब प्रकार की हस्तक्रिया यंत्रकला आदि को सीखें परंतु जितने ग्रह नक्षत्र जन्म पत्रि मुहूर्त आदि के फल के विधायक ग्रंथ हैं उनको झूठ समझ के कभी ना पढ़ें और पढ़ा ऐसा प्रयत्न पढ़ने और पढ़ाने वाले करें के जिससे तीस व चौतीस वर्ष के भीतर समग्र विद्या उत्तम शिक्षा प्राप्त होके मनुष्य लोग कृत्य कृत्य होकर सदा आनंद में रहें। जितनी विद्या इस रीति से तीस व चौतीस वर्षों में हो सकती है उतनी अन्य प्रकार से शत वर्ष में भी नहीं हो सकती ऋषि प्रणीत ग्रंथों को इसलिए पढ़ना चाहिए कि वे बड़े विद्वान सब शास्त्रवित और धर्मात्मा थे और अनऋषि अर्थात जो अल्प शास्त्र पढ़े हैं और जिनका आत्मा पक्षपात सहित है उनके बनाए हुए ग्रंथ भी वैसे ही हैं। पूर्व मीमांसा पर व्यास मुनि कृत व्याख्या वैशेषिक पर गौतम मुनि मुनिकृत न्याय सूत्र पर मुनि कृत भाष्य पातंजलि कृत सूत्र पर व्यास मुनि कृत भाष्य कपिल मुनिकृत सांख्य सूत्र पर भागुरुमुनि कृत भाष्य व्यास मुनि मुनिकृत वेदांत सूत्र पर मुनि कृत भाष्य अथवा बौद्धायन कृत भाष्य वृत्ति सहित पढ़ें पढ़ावें इत्यादि सूत्रों को कल्प अंग में भी गिनना चाहिए जैसे ऋगज साम और अथर्व चारों वेद ईश्वर कृत हैं वैसे ऐतरे शतपथ साम और गोपथ चारों ब्राह्मण शिक्षा कल्प व्याकरण निघंटु निरोक्त छंद और ज्योतिष छह वेदों के अंग मीमांसादि छह शास्त्र वेदों के उपांग आयुर्वेद धनुर्वेद गांधर्वेद और अथर्वेद ये चार वेदों के उपवेद इत्यादि सब ऋषि मुनि के किए ग्रंथ इनमें भी जो जो वेद विरुद्ध प्रतीत हो उस उसको छोड़ देना क्योंकि वेद ईश्वर कृत होने से निर्भ्रांत स्वतः प्रमाण अर्थात वेद का प्रमाण वेद ही से होता है ब्राह्मण आदि सब ग्रंथ परत प्रमाण अर्थात इनका प्रमाण वेदाधीन है वेद की विशेष व्याख्या ऋग वेदादि भाष्य भूमिका में देख लीजिए और इस ग्रंथ में भी आगे लिखेंगे अब जो परित्याग के योग्य ग्रंथ उनका परिगणन संक्षेप में किया जाता है अर्थात जो जो नीचे ग्रंथ लिखेंगे वह वह जाल ग्रंथ समझना चाहिए व्याकरण में कातंत्र सारस्वत चंद्रिका मुग्धबोध कौमुदी शेखर मनोरमा आदि कोश में अमरकोशादि छंदो ग्रंथ में वृतरत्नाकारादि शिक्षा में अथ शिक्षा प्रवक्षा पाणीनीय मत इत्यादि, ज्योतिष में, इत्या में शीघ्रबोध आदि, काव्य में नायिकाभेद कुवल्यानंद रघुवंश माघ कृतार्जुनियादि मीमांसा में धर्मसिंधु, सिंधु वर्ता कादि वैशेषिक में तर्क संग्रादि न्याय में जात दिशी आदि योग में हठ आदि, सांख्य में सांख्य तत्व आदि, वेदांत में योग वशिष्ठ पंचदश्यादि वैद्यक में शारंगधारादि स्मृतियों में मनु मनुस्मृति के प्रक्षिप्त श्लोक और अन्य सब स्मृति सब तंत्र ग्रंथ सब पुराण सब उपपुराण, तुलसीदास कृत भाषा रामायण रुक्मणीम हिंगलादि और सर्वभाष्य ग्रंथ ये सब कपोल कल्पित मिथ्याग्रंथ हैं क्या इन ग्रंथों में कुछ भी सत्य नहीं थोड़ा सत्य तो है परंतु इसके साथ बहुत सा असत्य भी है इससे विषय संप्रता जैसे अत्युत्तम अन्न विश्व से युक्त होने से छोड़ने योग्य होता है वैसे ये ग्रंथ है क्या आप पुराण इतिहास को नहीं मानते हाँ मानते हैं परंतु सत्य को मानते हैं मिथ्या को नहीं कौन सत्य है? और कौन मिथ्या है इतिहासान पुराणानि कल्पान गाथा नाराशंसी रीति यह गृह सूत्रादि का वचन है जो ऐत्रिय शि ब्राह्मण लिखाई उन्हीं के इतिहास पुराण कल्प गाथा और नाराशंसी पांच नाम है आदि का नाम पुराण नहीं है जो त्याज्य ग्रंथों में सत्य है उसका ग्रहण क्यों नहीं करते जो जो उनमें सत्य है सो सो वेदादि शास्त्रों का है और मिथ्या उनके घर का है वेदादि शास्त्रों के स्वीकार में सब सत्य का ग्रहण हो जाता है जो कोई इन मिथ्या ग्रंथों से सत्य का ग्रहण करना चाहे तो मिथ्या भी उसके गले लिपट जावे इसलिए असत्य मिश्रम सत्यमित असत्य से युक्त ग्रंथस्थ सत्य को भी वैसे छोड़ देना चाहिए जैसे विषयुक्त अन्न को तुम्हारा मत क्या है वेद अर्थात जो जो वेद में करने और छोड़ने की शिक्षा की है उस उसका हम यथावत करना छोड़ना मानते हैं जिसलिए वेद हमको मान्य है इसलिए हमारा मत वेद है ऐसा ही मानकर सब मनुष्यों को विशेष आर्यों को एकमत होकर रहना चाहिए जैसा सत्य असत्य और दूसरे ग्रंथों का परस्पर विरोध है वैसे अन्य शास्त्रों में भी है जैसा सृष्टि विषय में छह शास्त्रों का विरोध है मीमांसा कर्म व्यवशिक काल न्याय परमाणु योग पुरुषार्थ सांख्य प्रकृति और वेदांत ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानता है क्या यह विरोध नहीं है प्रथम तो बिना सांख्य और वेदांत दूसरे चार शास्त्रों में सृष्टि की उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं लिखी और इनमें विरोध नहीं क्योंकि तुमको विरोध अविरोध का ज्ञान नहीं मैं तुमसे पूछता हूं कि विरोध किस स्थल में होता है क्या एक विषय में अथवा भिन्न भिन्न भिन विषयों में एक विषय में अनेकों का परस्पर विरुद्ध कथन हो तो उसको विरोध कहते हैं यहां भी सृष्टि एक ही विषय है क्या विद्या एक है व दो एक है जो एक है तो व्याकरण वैद्यक, ज्योतिष आदि के भिन्न भिन्न विषय क्यों हैं? जैसा एक विद्या में अनेक विद्या के अवयवों का एक दूसरे से भिन्न प्रतिपादन होता है वैसे ही सृष्टि विद्या के भिन्न भिन्न छह अवयवों का छह शास्त्रों में प्रतिपादन करने से इनमें कुछ भी विरोध नहीं जैसे घड़े के बनाने में कर्म समय मिट्टी विचार संयोग विजोग आदि का पुरुषार्थ प्रकृति के गुण और कुंभार कारण है वैसे ही सृष्टि का जो कर्म कारण है उसकी व्याख्या मीमांसा में समय की व्याख्या वैशेषिक में उपादान कारण की व्याख्या न्याय में पुरुषार्थ की व्याख्या योग में तत्वों के अनुक्रम से परिगणन की व्याख्या सांख्य में और निमित्त कारण जो परमेश्वर है उसकी व्याख्या वेदांत शास्त्र में है इससे कुछ भी विरोध नहीं जैसे वैदिक शास्त्र में निदान चिकित्सा औषधिदान और पथ्य के प्रकरण भिन्न भिन्न भिन कथित हैं, परंतु सबका सिद्धांत रोग की निवृत्ति है वैसे ही सृष्टि के छह कारण है इनमें से एक एक कारण की व्याख्या एक एक शास्त्र ने की है इसलिए इनमें कुछ भी विरोध नहीं इसकी विशेष व्याख्या सृष्टि प्रकरण में करेंगे जो विद्या पढ़ने पढ़ाने के विघ्न हैं, उनको छोड़ दीजिए। जैसे कुसंग अर्थात दुष्ट विषय जनों का संघ दुष्ट व्यसन जैसे मद्यादि सेवन और वैशागमन आदि बाल्यावस्था में विवाह अर्थात 25 वर्षों से पूर्व पुरुष और सोलवें वर्ष से पूर्व स्त्री का विवाह हो जाना पूर्ण ब्रह्मचर्य न होना राजा माता पिता और विद्वानों का प्रेम वेदादि शास्त्रों में प्रचार में न होना अति भोजन अति जागरण करना पढ़ने पढ़ाने परीक्षा लेने व देने में आलस्य व कपट करना सर्वोपरि विद्या का लाभ न समझना बल बुद्धि पराक्रम आरोग्य राज्य धन की वृद्धि ना मानना ईश्वर का ध्यान छोड़ अन्य पाषाण आदि जड़ मूर्ति के दर्शन पूजन में व्यर्थ काल खोना माता पिता अतिथि और आचार्य विद्वान इनको सत्य मूर्ति मानकर सेवा सत्संग ना करना वर्णाश्रम के धर्म को छोड़ ऊर्धपुण्र तिलक कंठी मालाधारण एकादशी त्रयोदशी आदि व्रत करना काश्यादि तीर्थ और राम कृष्ण नारायण शिव भगवती गणेश आदि के नाम नामस्मरण से पाप दूर होने का विश्वास पाखंडियों के उपदेश से विद्या पढ़ने में अश्रद्धा का होना विद्या धर्म योग परमेश्वर की उपासना के बिना मिथ्या पुराण नामक भागवत आदि की कथादि से मुक्ति का मानना लोभ से धनादि में प्रवृत्ति होकर विद्या में प्रीति ना रखना इधर उधर व्यर्थ घूमते रहना इत्यादि मिथ्या व्यवहारों में फंस के ब्रह्मचर्य और विद्या के लाभ से रहित होकर रोगी और मूर्ख बने रहते हैं आजकल के संप्रदाय और स्वार्थी ब्राह्मण आदि जो दूसरों को विद्या सत्संग से हटा और अपने जाल में फंसा के उनका तन मन धन नष्ट कर देते हैं और चाहते हैं कि जो आदि वर्ण पढ़कर विद्वान हो जाएंगे तो हमारे पाखंड जाल से छूट और हमारे छल को जानकर हमारा अपमान करेंगे इत्यादि विक्लों को राजा और प्रजा दूर करके अपनी लड़कों और लड़कियों को विद्वान करने के लिए धन से प्रयत्न किया करें क्या स्त्री और शूद्र भी वेद पढ़ें? जो ये पढ़ेंगे तो हम फिर क्या करेंगे और इनके पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है जैसा यह निषेध है स्त्री शूद्रो नाधी यातामिति श्रुते स्त्री और शूद्र ना पढ़े ये श्रुति है सब स्त्री और पुरुष अर्थात मनुष्य मात्र को पढ़ने का अधिकार है तुम कुआं में पढ़ो और ये श्रुति तुम्हारी कपोल कल्पना से हुई है किसी प्रामाणिक ग्रंथ की नहीं और सब मनुष्यों के वेदादी शास्त्र पढ़ने सुनने के अधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के छब्बीसवें अध्याय में दूसरा मंत्र है यथे वाचम कल्याणी मावदा जनेभ्याः ब्रह्म राजभ्याम शूद्राचार् चारणाया परमेश्वर कहता है कि यथा जैसे मैं जने भय सब मनुष्यों के लिए ईमान इससे कल्याणीन कल्याण अर्थात संसार और मुक्ति के सुख देने हारी वाचम ऋग्वेद आदि चारों वेदों की वाणी का आवदनी उपदेश करता हूं वैसे तुम भी किया करो यहां कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द से द्विजों का ग्रहण करना चाहिए क्योंकि स्मृति आदि ग्रंथों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही के वेदों के पढ़ने का अधिकार लिखा है स्त्री और शूद्रादि वर्णों का नहीं ब्रह्म राज इत्यादि देखो परमेश्वर स्वयं कहता है कि हमने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अपने भृत्य वा स्त्री आदि और अतिशूद्रदि के लिए भी वेदों का प्रकाश किया है अर्थात तब मनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा और सुन सुना कर विज्ञान को बढ़ा के अच्छी बातों का ग्रहण और बुरी बातों का त्याग करके दुखों से छूटकर आनंद को प्राप्त हो कहिए अब तुम्हारी बात माने वा परमेश्वर की परमेश्वर की बात अवश्य माननीय है इतने पर भी जो कोई इसको ना मानेगा वह नास्तिक कहावेगा क्योंकि नास्तिको वेद निंदक वेदों का निंदक और ना मानने वाला नास्तिक कहता है क्या परमेश्वर शूद्रों का भला करना नहीं चाहता क्या ईश्वर पक्षपाती है के वेदों के पढ़ने सुनने का शूद्रों के लिए निषेध और द्विजों के लिए विधि करें जो परमेश्वर का अभिप्राय शूद्रादि के पढ़ाने सुनाने का ना होता तो इनके शरीर में वाक और श्रोत्र इंद्रिय क्यों रचता जैसे परमात्मा ने पृथ्वी जल अग्नि वायु चंद्र सूर्य और अन्नादि पदार्थ सबके लिए बनाए हैं वैसे ही वेद भी सबके लिए प्रकाशित किए हैं और जहां जहां निषेध किया है उसका यह अभिप्राय है कि जिसको पढ़ने पढ़ाने से कुछ भी ना आवे वह निर्बुद्धि और मूर्ख होने से शूद्र कहता है उसका पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है और जो स्त्रियों के पढ़ने का निषेध करते हो वह तुम्हारी मूर्खता स्वार्थता और निर्बुदिता का प्रभाव है देखो वेद में कन्याओं के पढ़ने का प्रमाण ब्रह्मचर्य कन्या युवा विन्दते पतिम् अथर्ववेद अध्याय तीन प्रपाठक चौबीस कांड ग्यारह मंत्र अठारह जैसे लड़के ब्रह्मचर्य सेवन से पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त होके युवती विदुषी अपने अनुकूल प्रिय सदृश्य स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं वैसी कुमारी ब्रह्मचर्य सेवन से वेदादि शास्त्रों को पढ़ पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युक्ति होकर पूर्ण युवावस्था में अपने सदृश प्रिय विद्वान और पूर्ण युवावस्था युक्त पुरुष को प्राप्त होवे इसलिए स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य और विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिए क्या स्त्री लोग भी वेदों को पढ़ें अवश्य देखो श्रोत्र सूत्रादि में इम पत्नी पठेत अर्थात स्त्री यज्ञ में इस मंत्र को पढ़े जो वेदादि शास्त्रों को ना पढ़ी होवे तो यज्ञ में स्वर सहित मंत्रों का उच्चारण और संस्कृत भाषण कैसे कर सके भारतवर्ष की स्त्रियों में भूषण रूप गार्गी आदि वेदादि शास्त्रों को पढ़ पूर्ण विदुषी हुई थी यह शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है भला जो पुरुष विद्वान और स्त्री अविदुषी और स्त्री विदुषी और पुरुष अविद्वान हो तो नित्य प्रति देवासुर संग्राम घर में मचा रहे फिर सुख कहां इसलिए जो स्त्री ना पढ़े तो कन्याओं की पाठशाला में अध्यापिका क्यों कर हो सके तथा राज्य न्यायधीश इत्यादि गृह आश्रम का कार्य जो पति को स्त्री और स्त्री को पति प्रसन्न रखना घर के सब काम स्त्री के अधीन रहना बिना विद्या के इत्यादि काम अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं हो सकते देखो आर्यवर्त के राज की स्त्रियां धन और धनुर्वेद अर्थात युद्ध विद्या भी अच्छे प्रकार जानती थी क्योंकि जो ना जानती होती तो कै कह कई आदि दशरथ आदि के साथ युद्ध में क्यों कर जा सकती और युद्ध कर सकती इसलिए ब्राह्मणी को सब विद्या क्षत्रिया को सब विद्या और युद्ध तथा राज विद्या विशेष वैश्य को व्यवहार विद्या और शूद्रा को पाक आदि सेवा की विद्या अवश्य पढ़नी चाहिए जैसे पुरुषों को व्याकरण धर्म और अपने व्यवहार की विद्या न्यून से न्यून अवश्य पढ़नी चाहिए वैसे स्त्रियों को भी व्याकरण धर्म वैदिक गणित शिल्प विद्या तो अवश्य ही सीखनी चाहिए क्योंकि इनके सीखे बिना सत्य असत्य का निर्णय पति आदि से अनुकूल वर्तमान यथा योग्य संतान उत्पत्ति उनका पालन वर्धन और सुशिक्षा करना घर के सब कार्यों को जैसा चाहिए वैसा कराना वैद्यक विद्या से औषधवत अन्न पान बना और बनवाना नहीं कर सकती जिससे घर में रोग कभी ना और सब लोग सदा आनंदित रहे शिल्प विद्या के जाने बिना घर का बनवाना वस्त्र आभूषण आदि को बनाना बनवाना गणित विद्या के बिना सब का हिसाब समझना समझाना वेद आदि शास्त्र विद्या के बिना ईश्वर और धर्म को ना जानके अ से कभी नहीं बच सके इसलिए वे ही धन्यवादर और कृतकृत हैं कि जो अपने संतानों को ब्रह्मचर्य उत्तम शिक्षा और विद्या से शरीर और आत्मा के पूर्ण बल को बढ़ाएं, जिससे वे संतान मातृपित्र पति सासू ससुर राजा प्रजा पड़ोसी इष्ट मित्र और संतान आदि से यथा योग्य धर्म से बरते यही कोष अक्षय है इसको जितना व्यय करें उतना ही बढ़ता जाए अन्य सब कोष व्यय करने से घट जाते हैं और दायभागी भी निज भाग लेते हैं और विद्या कोष का चोर दाए भागी कोई भी नहीं हो सकता इस कोष की रक्षा और वृद्धि करने वाला विशेष राजा और प्रजा भी है कन्या नाम संप्रदानम च च रक्षणम यह मनुस्मृति का वचन है राजा को योग्य है कि सब कन्या और लड़कों को उक्त समय तक ब्रह्मचर्य में रख के विद्वान कराना जो कोई इस आज्ञा को ना माने तो उसके माता पिता को दंड देना अर्थात राजा की आज्ञा से आठ वर्ष के पश्चात लड़का व लड़की किसी के घर में ना रहने पावे किंतु आचार्य कुल में रहे जब तक समावर्तन का समय ना आवे तब तक विवाह ना होने पावे सर्वेशाव दान ब्रह्मदान विशिष्यते वार्यन्न गोमही वासस तिलकांचन सर्पिषा यह मनुस्मृति का वचन है संसार में जितने दान हैं, अर्थात जल अन्न गौ पृथ्वी वस्त्र तिल स्वर्ण और घृतादि इन सब दानों से वेद विद्या का दान अति श्रेष्ठ है इसलिए जितना बन सके उतना प्रयत्न तन मन धन से विद्या की वृद्धि में किया करें जिस देश में यथा योग्य ब्रह्मचर्य विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार होता है वही देश सौभाग्यवान होता है ये ब्रह्मचर्य आश्रम की शिक्षा संक्षेप से लिखी गई इसके आगे चौथे समुलास में समावर्तन विवाह और गृह आश्रम की शिक्षा लिखी जाएगी श्रीमद दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ सुभाषा विभूषिते शिक्षा विषये विषय तृतीय सोल्लासपूर्ण